क्तजनमानसा श्रीरामचंदाय श्री हनुमते नम श्री गणेशा नम श्रीसरस्वत नम अस्मद्गुभ नम श्रीरा जय jay ram jay jay ram shri ram jay ram jay jay ram shri ram jay ram jay jay ram shri ram जय राम जय, जय राम जय ये राम, जय राय राम। दिव्यत जनकात्म नमोस्तमा नमोस्त चंद्रा छाकतरु कृपासीधु पति पावे प्रवेश मम वाच इमसुप्ता सजीवयत धरसवधारणश्रवण्वगा नमो भगवती पुषाशनाथ साररंभा मध्युमास्मदाचार्य पर्यता वंदे राम मधुरम मधुराक्षर आरुह कविता शाखा वंदे वाल्मीको श्री सीताचंद्र भगवा श्रीहनुमजी महाराज की, की भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीता भगवान का मंगल में पाणिक्रहण सम्पन्न हो चारों भाइयों का विवाह संपन्न देखो श्रीमद रामचरित मानस में ठाकुर तो जी का इसके बाद काफी दिन तक रहना चाहे और ये जो इसी मिथिला के लोग तो यहां तक कहते हैं कि यहां से ठाकुर गए ही और उसी परंपरा को लेकर के हमने सुना है कि मिथिला में आज भी बारात जब जाती है तो बहुत दुर्घती है और बारात को तो विदा कर भी देते हैं लेकिन दूल्हे को बहुत जुड़ते हैं ऐसी परंपरा है, वही तो चली आ रही है तो कहते हैं हमारे यहां से जी कभी तो गए थे, जो कुछ उनके भावों को हम प्रणाम करते हैं लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज जो है वो कहते हैं बस विवाह की रात्रि के बाद दूसरा जब सवेरा हुआ तो सबसे पहले विदा होने वाले में श्री विश्व अथ रात्रीया विश्वामित्रो महा मुनि आपृ्वा तौरा राजोत्तर पर्वतम दोनों राजाओं से पूछा श्री चक्रवर्ती नरेंद्रम दशरथ जी बाराज से और महाराज महा जनक जी से दोनों से पूछा भाई अब हमको विदा कर दो अब हम जाना चाहते हैं हमारा कार्य हो और उत्तर दिशा में जो पर्वत है वहां पर प्रस्थान कर ले तो वास्तव में तो इस बारात के सर्वे सर्वा महर्षि विश्वामित्र ही थे विश्वामित्र जी के जाने के बाद अब किसी का मन लगा नहीं चक्रवर्ती जी ने कहा महाराज हमको भी आज्ञा दें राज्य कार्य छोड़ करके आ विश्वामित्रे गते हम राजा वै देहम मिथिलाधिपम आ पृष्ठ जगा दशरथपुरी महाराज श्री जनकराज से पूछा बड़ा कर्म वातावरण हुआ होगा इस प्रकार से मिल मिलाकर के आज्ञा लेकर के श्री चक्रवर्ती नरेन्द्र भी अपने नगर के लिए प्रस्थान अब यहां पर लिखा है पूरा अध्याय है कि महाराज ने बहुत दहेज दिया है दहेज तो देना ही चाहिए जो लोग कहते हैं बिना दहेज के ब्याह करेंगे वो अशास्त्रीय काम करते हैं चूस के नहीं लेना चाहिए लेकिन जो दे उसको लेना चाहिए और वो दहेज का जो धन होता है वो कन्या का होता है तो वह महाराज ने खूब दिया रास्ते में चले जा रहे थे इतने में एक बड़ी भारी आंधी आई महाराज बहुत बड़ी आंधी आई और उस आंधी में सब के सब बेहोश हो गए सबके सब बेहोश सब हो गए महाराज केवल कुछ लोग होश में रहे जैसे वशिष्ठ जी महाराज हैं चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी श्री भरत जी श्री शत्रुघ्न जी और कुछ महात्मा लोग ये सब सप्तुल संज्ञा में रहे और सब निस्स हो गए और सब मुझ बात क्या थी कि उस आंधी आंधी पूर्वरूप थी आंधी के सहारे महर्षि परशुराम जी महाराज पधार गए अभी अभी प्रसंग तुलसीदास जी के रामायण से यहां पर अलग है वहां पहले आए और यहां बात लेकिन यह नहीं कि वो गलत है और सही है या यह सही है वो गलत है ऐसा कुछ दोनों ही सही है रामजी महाराज की एक अवतार तो हुए नहीं अनेक अवतार हुए रामजी के ये आप समझने पहले रामचरितमानस में एक महात्मा ऐसे हैं जो कहते हैं सप्ताईस अवतार तो मैंने देखे हाँ एक महात्मा है इसे वो कहते हैं अवतार मैंने देखे इस तरह से बड़े अवतार हैं भगवान के तो किसी अवतार में परशुराम जी देर में आ गए और किसी अवतार में जल्दी आ गए कभी पहले आ गए और कभी बाद में आ गए दोनों ही कथाएं सही हैं अब महाराज जब वो आए तो जितने ऋषि लोग थे श्री वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में ने परशुराम जी का खूब पूजन किया हुँ? एक बात ये बात है जब पहले आ जाते तो भारत पानी को भी नहीं पूछे जाते अब यहाँ आ गए तो खूब बढ़िया पूजन हुआ सब कुछ हुआ सोशसौ सो प्रचार पूजन हुआ हो हाँ तो प्रतिगृह ताम पूजा ऋषि दत्ता वृतापवाम दाशरथी रामू जाम दग्नोभ्यभाषत अब राम जी से रामजी ने कहा राम जी से रामजी ने कहा राम रामम अभ्यभाषत रामजी से राम ने तो राम कौन है कहे यहां दो रामों का मरज मुठभेड़ है एक दो रामों का मुठभेड़ एक एक राम जो है जामदग्नि राम है और एक दाशरथी राम है बाप से परिचय हो रहा है एक जमदग्नि के पुत्र राम है श्री परशुराम और दूसरे मर परसा तो लग गया ऊपर से उपाधि है परशुराम उनका नाम नहीं है नाम तो उनका राम बार बार मुन विप्रबर कहा राम सन राम अने ये राम जी धनुष धारण करते हैं और वो राम जी परसा धारण करते हैं लेकिन ये राम धनुष राम नहीं बन पाए और वो राम परशुराम बन गए तो बात क्या है कि क्या इनका उपाधि से प्रेम नहीं है और उनका उपाधि से प्रेम है तो उनका उपाधि से प्रेम हो गया तो जब परशुराम बन गए ये निरूपाधिक हैं इसलिए खाली अपना रामी राम रह गए तो ये परशुराम बन गए और ये रामी रह गए महाराज लेकिन उस पर भी उनको चिड़ है महाराज वो कहते हैं ना ही विछाण राम तो बड़ा दिन किया है ठाकुर जी बढ़िया कहा है महाराज कि राम मात्र लहु नाम हमारा परस सहित तु बड़ नाम तुम्हारा आपका ही राम राम कहते हो आपका तो नाम राम नहीं आप तो परशुराम आप तो बड़े शांत आप तो परशुराम है मैंने कहा है कि मेरे सामने संतों को बैठना चाहिए जिनकी आंखों में नींद न हो उनको बैठना चाहिए सोते हुए को देख करके मेरा भी सोने को मन करता है फिर मैं भी सोंगा जी तो बैठकर ड्राइवर के पास अगर सोने वाला यात्री बैठ जाए ना ड्राइवर तो को नींद आती है इसलिए इतने इससे स्त्रियां मत बैठा कर देखो और फिर अपनी मर्यादा में रहो देखो हमारी माता जी वैष्णव शेरुमणि कोपीछे बैठे आप लोग आ गए आसन बिछा के बैठना चाहें क्षमा करिएगा तो राम जी बार बार मुनि विप्रवर जा, सामने जागने वाले को बैठने जो समझे कि मुझे नींद आई उसको बदल लो बार बार से नो अपराध नहीं है बड़ा आनंद आता है नींद आ जाती है और यह हम तो कहते नींद नहीं आती समाधि लगी जाती लेकिन समाधि लगाने वाले का यहां काम नहीं यहां तो टिकट देखने वाले का काम मार बार मुनिप्रवर यहां तो एक समाधि होनी चाहिए दूसरी समाधि नहीं होनी समाधि माने सम्यक आधी जिसमें सम्यक मनोव्यथा हो उसका नाम है समाधि तो भगवान की कथा हम कैसे सुन ले यही समाधि होनी चाहिए और दुनिया की समाधि यहाँ तो राम जी जामदग्न राम और श्री दासर थी राम है न तो तो रामजी से रामजी ने कहा बात निकल गई बहुत बात थी मनु तो उन्होंने कहा परशुराम जी ने आए कहा कि हे रघुनंदन हम आपको जानते हैं हमने आपके बड़े प्रभाव सुने ऐसे हाँ कह रहे हमने आपके बड़े प्रभाव सुने आपने ताडुका को मार दिया आप मारिच और सुबाहू को मार दिया अब अजय योद्धा मालूम पड़ते हैं और फिर धनुष तो का खंडन कर दिया आप बहुत बड़े योद्धा रामदास रथे वीर वीर ते सूय आपका अद्भुत पराक्रम मैंने सुना है धनुष भेदनम वेदनम सुन लिया की आपने धनुष तोड़ दिया आपने कहा ताड़ुका नहीं लिखा है इसमें ताड़ुका लिखा है जी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं है जो है ना चकारा ताड़ुका बधम अपनी प्रोक्तम है न और मारी सुबाह आगे आगे निखिले न मया श्रुतम तद अद्भुतम अचिंत्यम चेदनम धनुष तथा ये शंकर के धनुष का तोड़ना ये बड़ा अद्भुत था ये अचिंत्य पराक्रम था आप राम जी इसको कर दिए इसलिए उससे भी कीमती धनुष उससे भी श्रेष्ठ धनुष लेकर के मैं आया हूं धनुर्गृहिया परम शुभम उससे भी श्रेष्ठ धनुष जिस धनुष से वह धनुष पराजित हो गया ऐसा धनुष में लेकर विश्वामित्र जी इसी नाम क्या नाम उनका देवताओं के शिल्पी का विश्वकर्मा भिश, जी महाराज ने दो धनुष बनाया एक तो पिनाक बनाया और एक सारंग बनाया तो पिनाक गया श्री शंकर जी के पास और सारंग आया श्री भगवान के पास तो देवताओं में भी वो चलता रहता है सब जगह चलता रहता है कौन बड़ा कौन छोटा कौन बड़ा कौन छोटा चलता रहता है साधुओं में भी चलता है ना और लोगों में भी चलता है ये चलता रहता विश्वामित्र वशिष्ठ में चला ये सब चलता ये ना चले तो संसार क्या है तो सब चलता रहता है तो देवताओं में एक बार विवाह कौन बड़ा कौन छोटा तो क्या धनुष से परीक्षा हो जाए और ये शंकर जी का धनुष जो है कुंठित हो गया शंकर जी ने उसको छोड़ दिया और छोड़ करके उसको किसी को दे दिया और भगवान ने कहा कि हम भी अब क्या करेंगे इसको लेकर कि उन्होंने भृगु महाराज को दे दिया तो वो शंकर वो पूजा होता आया श्री जनक के पास और इसकी पूजा होती आई श्री परशुराम जी तक आ गई वो परशुराम जी तक आ गया सार्ग और ये आ गया जनक तक श्रीरथ्वज तक हुँ? उसको तो ठाकुर जी ने तोड़ दिया अब ये कहते मैं दूसरा लेकर आया हूं और हे रघुनंदन हम हमारी ये इच्छा है कि इस धनुष को आप चढ़ा और इस धनुष को चढ़ाओ और फिर अगर चढ़ गया तुमसे पहले तो हमको विश्वास नहीं कि धनुष चढ़ जाएगा और जब चढ़ा लिया आपने तो हम तुमको समर्थ समझेंगे और उसके बाद फिर हमारी तुम्हारी दो पकड़ होगी और जब दो पकड़ होगी तब फिर उसके बाद देगा अब दो दशरथ जी महाराज लगे कांपने हो और दशरथ जी ने बहुत कुछ कहा, कहा मैं तो बिना बिन, मैं तो मर जाऊंगा मैं तो उनकी बात को अनसुनी करते हुए कहें चढ़ाओ लि भगवान श्री रघुनंदन ने धनुष को हाथ में ले लिया धनुष को नहीं ले लिया हो वो परशुराम जी के सारे तेज को ही अपने हाथ में घसीट लिया हो अस्तित्वा जाम दगन्य वाक्यम दाशरथ स्ता गौरवाद यंत्रित कथ पितुराम अथा देखो बड़ी बढ़िया बात है यहां परशुराम जी की बात सुनकर के राम जी खुश रहे थे कि कुछ बोल नहीं रहे क्यों नहीं बोल रहे थे गौरवात्ंत्रित कथा गौरवात्ंत्रित अरे उनका जो कथन है वो यंत्रित हो गया है उनकी जबान पर ताला लग गया था सीधी बात ये उनकी जबान पर ताला लग गया तो ताला क्यों लग गया कि पिताजी के सामने हम कैसे है? बोले ये ताला लग गया समझा अब राम जी जब फिर उनसे सहार ही गया और फिर लगे बोलने कि महाराज हमने भी आपको सुनाया आपने हमको सुना है तो हमने भी आपको सुना है और आपके सारे कर्मों को भी जानता हूं कृतवान असीयत कर्म श्रुतवान अस्मी भार्गव और आपके कार्यों का मैं समर्थन करता हूं आपने जो भी किया है मैं उसका समर्थन करता हूं अनुरूद्ध्यामहे ब्रह्मन हे ब्रह्मन अनुरूद्ध्यामहे मैंने वयम समर्थयाम हम आपकी उस कार्य का समर्थन करते हैं क्योंकि कोई भी बेटा अपने पिता का बदला न ले तो कायर है हिजड़ा है क्लीब है न बन इसलिए आपने जो कुछ किया वो तो बहुत कुछ अच्छा किया लेकिन अब रह गई बात इस धनुष की अब मैं इस धनुष को चढ़ाने चल रहा हूं और उस धनुष को लेकर के भगवान और भी भगवान ने कहा उस धनुष को लेकर के भगवान ने चढ़ा दिया महाराज जी और चढ़ा कर और अब ये भी धनुष कैसा है महाराज जी न हेयम वैष्णवो दिव्य सरप सर परंजय मोघ पतती वीरण बल दर्प विनाशन ये धनुष कैसा है वैष्णव धनुष वीरजेण बलदर्प नाशन ये अपने पराक्रम से शत्रुओं के बल दर्प को करने वाला है पर पूंजर पुराजय दिव्य वैष्णव सर ये मोघ न पतती ये खाली नहीं जाता है अगर ये चढ़ गया तो कुछ न कुछ करेगा ऐसा कहकर के उन्होंने धनुष तो को यो चढ़ाया महाराज जी और वो चला गया ठॉट के साथ निर्वीर याम जाम दग्न श्री परशुराम जी महाराज निर्वीर हो गए निर्बीज मैने निर्गतम वीर्यम बलम यस निर्वीर वो निर्वीर जो हो गए उनका बल निकल गया उनका तेज निकल गया उनका पराक्रम निकल गया उनकी भगवत्ता निकल गई वो आव जो अवतार था ना वो अवतार जो है सब ठाकुर जी में चला गया लोग कहते हैं महाराज जी परशुर राम जी तो बारह अंश के थे कृष्ण जी सोलह अंश के थे हुँ? तो ये पूरे भगवान नहीं हो वो अधूरे भगवान है वो पूरे भगवान है हम कृष्ण भक्तों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपको इतनी समझने की का मादा नहीं है समझने की शक्ति आपकी नहीं है हम तो कृष्ण भगवान को सोलह कला से अवतीर्ण पूर्ण ब्रम ही मानते हैं लेकिन आप हमारे राम जी को जो हीन कला मानते हैं ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है इसमें राम जी कृष्ण जी महाराज चंद्रवंश में पैदा हुए और चंद्र सोलह कलाओं से पूर्ण है इसलिए सोलह कला है राम जी महाराज सूर्य में पैदा हुए सूर्य महाराज बारह कला से पूर्ण है इसलिए राम जी बारह कला से अब इतने में तुमको संतोष नहीं है तो हम दूसरा और बढ़िया अर्थ बता रहे हैं इससे भी बढ़िया तो क्या वो क्या बताओगे कि राम कृष्ण जी जब आए तो कोई भगवान दूसरे नहीं थे हो तो सोलह कला से आ गए और हमारे राम जी आए तो दूसरे भगवान दुनिया में थे और वो परशुराम जी महाराज थे तू तो चार कलवा उनके पास सिमटी हुई थी हो हा? अब जो परशुराम जी महाराज ने जब धनुष दिया और जब वो निर्वीर जी हो निर्वीर जी होने का मतलब क्या है वो चार कलाए यहाँ पर आ गई तो ये बारह कला से सोलह कला हो गए अब तू तो पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए महाराज कि अभी भी नहीं पूर्ण हुए, ये है महाराज जी दम उसका आप कहोगे महाराज ही अपने मन से आपने घटाए लिया कि तुम अपने मन से घटा लो हम तो अपने मन से नहीं घटाएंगे तत परसुरामस्य से देहान निर्गत वैष्णव तत परशुराम से यह यहाँ नहीं लिखा है नहीं यहाँ खोजने लगो तत परसुरामस्य से देहा निर्गत्य वैष्णव पश्यता सर्व देवाम तेजो राम उपाविशत अब राम जी सोलह कला से हो गए हुँ? अब इसके बाद सी परशुराम जी महाराज बड़ी स्तुति किए तो लोगों ने धीरे धीरे देख के मुस्कुराया पर हंसते हो हंसते क्या हो? मैं कोई शर्मिंदा थोड़ी हु? नचे कुछ ब्रीडा भवि तुमर रहती तो यात्रो के ना थे नद हम विमुखी कृत आपके द्वारा जो मैं पराजित हुआ तो मुझे कोई लज्जा नहीं है मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और आपके परतम स्वरूप का ज्ञान हो गया राम जी ने कहा यह तो सब ठीक है देवता लेकिन एक बात बताओ कहे क्या है धनुष तो मैंने चढ़ा धनुष खाली चढ़ा नहीं खाली चढ़ा रहा नीचे बाण रख के चढ़ाया अब ये बाण जो है सरफ परपुरंजय मोघम न पतती ये परपुरंजय है और मोह ये होता नहीं है यानी यह अमोघ रहता है अव्यर्थ है खाली नहीं जाता अब हम इससे क्या करें पर परशुराम जी ने कहा सब है सब क्या क्या है महाराज कि आप खुद जानते हो कि मैं तो यही जानता हूं कि दो सामर्थ्य आपके पास बड़े प्रबल हैं। एक तो आप चाहे जिस लोक में चले जाए विष्णु लोक शिवलोक ब्रह्म लोक चाहे जिस लोक में चले जाए एक बढ़िया सामर्थ्य तो आपका ये है और दूसरा यह है कि आप यहां से चाहें तो एक क्षण में अभी भारतवर्ष की बाहर पहुंच जाए ये दो सामर्थ्य है आप तो एक को मैं नष्ट करूंगा आप बताओ मैं किसको नष्ट करूं परशुराम जी महाराज लगे कहने रघुनंदन हे भगवान मैंने सारी पृथ्वी को 21 बार जीता है और इक्कीस बार जीत करके मैंने ब्राह्मणों को ब्राह्मण को कश्यप जी महाराज को दान दे इस दान दी हुई भूमि में मैं रुकना नहीं चाहता दान दी हुई भूमि में रुकना नहीं चाहता छोटी सी बात है कि अगर पुत्री का दान पिता कर देता है तो उस पुत्री पर अपना अधिकार नहीं रखता है पुत्री को पुत्री को जो वस्तु दे दी अगर पुत्री के हाथ जाए वही वस्तु उनको दी जाए तो कहें कि उस पर मेरा अधिकार नहीं है स्मरण रखिए अब इसमें लंबी कथाएं नहीं सुनाऊंगा समय हमको बहुत समुद्र तैरना है तो उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर रुकता नहीं इस पृथ्वी पर मैं रात्रि में शयन नहीं करता दिन में आ जाना जो है वो प्रतिज्ञा भंग नहीं है इसका मतलब निश्चित है कि दिन में आना प्रतिज्ञा भंग नहीं है रात्रि शयन से प्रतिज्ञा भंग होती है जैसे मेरे राम का एक निश्चय है हल्का फुल्का कि रात्रि में श्री अयोध्या वास करूंगा या, या कोई ऐसा पवित्र तीर्थ हो वहां निवास करूंगा दिन में कहीं रह लेता हूं कभी कभी ऐसे जाना नहीं जाना नहीं चाहिए तो राम जी दिन में रहने से प्रतिज्ञा भंग नहीं रात्रि नहीं रहना चाहता परशुराम जी कहते हैं कि मैं रात्रि वास नहीं करता पृथ्वी पर पृथ्वी से एक अलग है जहां कश्यप जी महाराज मुझे आज्ञा आ जाइए पर्वत वहां चला जाऊंगा तो मेरी गति को नष्टाप मत करिए भगवान श्री राम ने कहा उनके लोगों का, का नाश कर दिया और गति उनकी रही और इस प्रकार से अब महाराज जी राम जी जाए राम जी राम जी थोड़ा क्रोध में आ गए थे लेकिन राम जी बिल्कुल शांत हैं गति रामी प्रशांत आत्मा रामो दासर थ्र धनु परशुराम जी महाराज तो चले गए महिंद्राचल पर्वत की ओर अब महाराज दशरथ जी घर मूर्छित पड़े हैं हाँ जब उन्होंने कहा मारूंगा मैं लड़ूंगा तभी मूर्छित अब जाकर के जगा पिताजी पिताजी परशुराम पर महाराज अब, अब बारा बजने लगा गा लस्कर सज गई और सब महाराज पुष्पवृष्टि होने लग गई है हाँ, देवता भी आकाश में नगारे बजाने लगे परशुराम विजय के ऊपर और श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रस्थान करते हैं अब एकदम आकर के श्री अयोध्या जी पहुंच जाते हैं अब अयोध्या के आनंद का क्या ठिकाना हो नई नवेली दुल्हन की तरह है? आज अयोध्या भी सजी है श्री अयोध्या जी भी नई नवेली सोडशी दुल्हन की तरह खूब सजी हुई हैं अब यहाँ पर आए और कौशल्या माताओं की आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज सब बधु प्रतिग्रहे युक्ता सुमित्राच अब सब कौशल्या आनंद का ठिकाना नहीं अच्छा चक्रवर्ती जी कहते सुनो कह जरा से इधर चुप रहो हम जी कहते मैया कहे तेरी मैया बहुत दिन सुनी समझे न अब महाराज वो तो कौशल्या जी कई जी सुमित्रा जी अब सब बधु धु प्रतिग्रह युक्ता अब तो उनका मन श्री सी, सीताजी मांडवी उर्मिला इन्हीं में लगा हुआ है राम जी हाँ, हाँ हो और देख देखा मुंह घूंघट उघाड़ करके हाँ? कौशल्या जी के प्रेमास्त्र छलकाए कौशल्या के प्रेमास्त्र छलकाए कई कई और सुमित्रा जी के भी प्रेमास्त्र छलकाए श्री कौशल्या जी ने कहा तू तो जितना मैं चाहता था उससे भी सुंदर निकल गये है? मैं तो सोचती थी कि मेरे राम की अनुहार कोई मिलेगी नहीं मिलेगी उन्नीस भी मिलेगी तो काम चलेगा अरे अरी तू तो इक्कीस निकल गई तू तो मेरे राम जी से भी सुनता क्या दू है? मैं तुझको क्या दू सोच रू मैं तुझको क्या दू हु? मैं तुझको क्या दू तो कि जिस राम को मैंने बड़ी तपस्या से पाया है बड़ी प्रतीक्षा से पाया है हे सीते मैं अपने उस राम को आज तुझे समर्पण कर दिया श्री कैके ने जब सुना इस सब कथा है महाराज प्रमाणिक महारानी ने जब सुना, सुना करबन मेरी आपसे प्रार्थना है आज एक ऐसा महल तैयार करो ये ऐसा महल आपने कभी बनाया न हो और हमने कभी देखा ऐसा महल तैयार करो मैं अपने राम को उसको भेंट करू उसके विजय में उपहार भी दूंगी महाराज नगर बन के महल बन के तैयार हो गया वही सी कनक भवन है श्री अयोध्या जी का तो वही स्थान है उसी स्थान पर कनक भवन बना वो तो फिर बिगड़ता बनता रहता है राम जी कनक भवन का निर्माण हुआ और खूब बढ़िया सजा वजा करके अच्छी तरह से हर कमरे में पर्दे हर कमरे में सब कुछ जो चाहिए ये सब तैयार कर दिया और चाबी अपने पास रख लिया और सोचा कि राम जी को दूंगी ये तेरे विजय के उपहार में मैंने बनवाया है और जब श्री किशोरी मुखमंडल का दर्शन किया तो चाबी खिसक आई के सीते ये बनाया तो मैंने राम के था राज जी के लिए था अपने बेटे के लिए लेकिन मेरे बेटे से तुम कहीं ज्यादा ही मुझको प्रिय मालूम पड़ती है इसलिए यह चाबी भी ले तू कर भोन मैंने तुम तो एक कर्क दे दिया बगल में श्री सुमित्रा खड़ी थी ये मेरे शिव महाराज जी का कहते थे अभी घंटों में बगल में श्री सुमित्रा जी खड़ी थी सुमित्रा जी कहती बेटी इनके पास तो पूर्ण परमात्मा पुत्र के रूप में था इन्होंने तुझे समर्पण कर दिया इन राजदारी ने महल समर्पण कर दिया मेरी बेटी मैं किंचन मेरे पास तो कुछ नहीं मैं तुम्हें, तुम्हें क्या किया नौ महीने गर्भ में रह करके जिस बालक को मैंने पैदा किया है उसको मैंने सेवक राम का बना दिया पहले पैदा हुई थी लेकिन उसकी मां मैं ही रही इतना मेरा अधिकार रहा सेवक तो श्री राम का था लेकिन मां उसकी मैं थी बेटी आज से मैं उस लक्ष्मण के ऊपर से अपने मातृत्व का हक हाँ सर्वदा के लिए समाप्त कर रही हूँ और उस लक्ष्मण से पुत्र को लायक पुत्र को तेरी गोद दिद्धि में समर्पित कर रही रामम दशरथम विद्धिमान बुद्धिजनक आत्मजाम यही गोस्वामी जी ग्रंथ से बात बड़ी स्पष्ट होगी ताम्हारी तो मात में दूंगी तूने कैसे समझ लिया कि मैं तेरी मां हूं मैंने तो बारह वर्ष पहले तुझे मां समर्पण कर दिया आनंदोल्लास में आनंद के वातावरण में श्री कथाजी जी अयोध्या कांड में प्रविष्ट हो रही हैं। मामा जी आए थे श्री जी महाराज के विवाह में भी पहुंच गए थे अब मामा जी ने कहा कि हम भरत जी को शत्रुघ्न जी को ले जाना चाहते हैं तो कहें महाराज आप अवश्य ले जाएं राम जी लक्ष्मण जी और श्री दशरथ जी महाराज सबने प्रेम पूर्वक आज्ञा दे दी गच्छता मातुल कुलम भरते नदानघा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीति पुरस्कृत यहाँ मातुल कुलम का मतलब होगा मातुल गृह देखो कुल का मतलब खाली कुल ही नहीं होता कुल का मतलब तो शरीर भी होता है कुल शरीर को भी कहते हैं ए, ते लिए पृथ्व्या कुल शरीर है पृथ्वी में जो विलीन हो जाए उसका नाम कुल है ना तो ये कुल शरीर को भी कहते हैं कुल घर को भी कहते हैं और रामजी कुल कुल को भी कहते हैं तो यहां पर कुल बने घर है महा मामा के घर जब जाने लगे तो शत्रु जी को लेते गए बुलावा तो खाली भरत लेकिन शत्रुघ्न जी को लेते गए क्योंकि उनके बिना रहे विश्वामित्र जी ने प्रार्थना तो केवल श्री राम जी के लिए की थी लेकिन लक्ष्मण जी को भी भेज दिया कि क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी के बिना रह नहीं सकते समझे तो रामजी शत्रुघ्न जी के सहित वो गए महाराज जी अब अब वो प्रधार गए अब दशरथ जी महाराज राम जी को बड़ा प्यार करते हैं वो बहुत कैसे प्यार करते हैं कि जैसे चारों भुजाएं चार भुजाएं हैं श्री राम जी एक दो तीन चार चार भुजाएं हैं हम सर्व एव दूत चार पुरुष ऋषभा स्वशरी विनिर्वृत्ता चार जैसे चार भुजाएं प्यारी होती हैं उसी प्रकार से चारों लड़के श्री चक्रवर्ती जी को प्यारे होते तो कहें महाराज आपने तो रस्ते रोक दिया जब चारों भुजाएं प्यारी हैं तो फिर राम जी ज्यादा प्यारे कैसे हुए अरे भाई चारों भुजाए हैं चारों प्यारी है कि नहीं प्यारी है? तो कहें हाँ है तो सही तो इसे राम सब, सब प्यारे कहें नहीं राम जी तो ज्यादा प्यारे हैं तो कहे महाराज आप कैसे कह सकते तो हैं जब चारों भुजाए यहां लिख दिया बाबा बात तो सही है सही बात है लेकिन अगर आपसे कोई कह दे ये आपकी दो बुझाएं हैं और एक भुजा को देना पड़ेगा तो आप किसको देंगे देगा सब कह रहे हैं बाई को देंगे इसका मतलब दाई प्यारी होगी नहीं होगी सीधी सी बात है ना दाई प्यारी है तो क्या तो फिर तो भी महाराज राम जी ज्यादा नहीं हुए क्यों क्या मतलब दो बुझाएं हैं ना तो एक ऊपर एक नीचे तो ये दो बुझाएं तो कम प्यारी हुई और दाईनी जो दो बुझाएं ज्यादा प्यारी हुई तो भी दो ज्यादा प्यारे हुए अगर दाई भी प्यारी हुई तो दो प्यारे हुए बात तो ठीक है लेकिन बाबा दाई में एक नीचे के ऊपर और सामने थाली आई तो नीचे वाला उठेगा ऊपर वाला उठेगा ऊपर वाला उठे, उठे। इसलिए जय सब सुल रूप गुण धामा तदप्रिय सुख सा सब सुतमु प्रिय प्राण कि नी राम देते नहीं बनाए गुसाई सब चारों प्यारे हैं लेकिन राम जी ज्यादा प्यारे हैं राम जी ते शाम अभी महातेजा रामो रतिकर प्रभु अब राम जी क्यों प्यारे हैं अब यहाँ पर राम जी का इतना गुण दिखाया पूरा पिता है, है। राम जी के गुणों से भरा हुआ है महाराज जी अब कौन कहे और कौन छोड़े अध्याय एक महीना कदा कहने के लिए है। ये अध्याय कि केवल एक अध्याय एक महीना कथा कहने के लिए महाराज जी हुँ? सबसे बड़ी बात है वो कि राम जी राम जी का अगर तरीक्षा उपकार कर दो तो राम जी उसको बहुत मानते बहुत मानते और एक भी अपकार कर दो बहुत से अपकार कर दो तो राम जी उसको ध्यान किया हो राम जी कदाचित उपकारेण कृत नेकई न तुष्यति न स्मत्यपकाराण सतम अप्यात्मवतया सतम अपनी अपकाराणाम न स्मरती सौ भी अपकार कर दो तुम तो का स्मरण नहीं करते और एक भी उपकार कर दो वो उपकार, उपकार भी कैसा राम जी कैसे छे ले तो आए थे हम दूध पिलाने के लिए ये महात्मा सिया रामदास जी को है ना सिया रामदास जी तो मिले नहीं तो मैंने कहा रहो अभी रामदास जी आप पी लो। तो लाए किसके लिए महाराज इनके लिए पिलाया कि किसको इनको क्योंकि वो नहीं मिले है ना तो राम जी सियाराम तो ये उपकार इनके लिए किया नहीं कियाके लिए लेकिन है कहते हैं मुझको दूध पिलाया वो नहीं देखते किसके लिए लाया यह कदाचित राम जी कदाचित उपकारेण कदाचित में कथनचित कदाचित उपकारेण कृत नेकई न त्रृष्यति न स्म्यपकाराण कदाचित का मतलब हो कि किसी भी तरह का हो पत्र से हो पुष्प से हो फल से हो किसी भी तरह जो सुनो आपके काम कोई चीज आई आ नहीं रही है घर में आपके काम कोई चीज घर में नहीं आ रही है तो आप कह दो चलो इस तो इसको रामजी को आपके काम तो आ नहीं रहे चलो उसको राम जी को दे दो तो राम जी कह इसने मुझको दे दिया है कद, ना तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से उपकार किया जाए उससे राम जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसे पुत्र को श्री चक्रवर्ती नरेंद्र ने सोचा की मैं राजा बनाऊ महाराज जी के मन में आया कि मैं इनको राजा बनाऊ और इनको राजा बना करके और मैं आनंद पूर्वक इनका दर्शन करूं अब इसके लिए क्या किया उन्होंने महाराज सारा सारी राज्यसभा बुलाई तथा परिषद सर्वाम आमंत्रितिप हितम उद्घर्षण चम उच प्रथितम बच तथ परिषद सर्वासाम सारे परिषद को बुलाया परिषद माने पौर जानपद समूहम ऐसे सबको बुलाया समस्त पूर्ववासियों के प्रतिनिधियों को समस्त देश के प्रतिनिधियों को सबको बुला लिया अने सीधे सीधे कह दो आज की भाषा में कि पूरी कैबिनेट बिठा दी महाराज जी तथा परिषद सरबाम आमंत्र वसुधा और बोले वो क्या बोले तो उस वचन को महाराज जी तीन विशेषण दे रहे हैं। कैसा था वचन एक तो प्रथितम प्रथितम प्रचितम माने राम जी ये नहीं कह दिया कोई समझा कोई नहीं समझा नहीं जिसका अर्थ प्रकट हो उसको बोलते हैं प्रथितम प्रकटार्थम प्रथितम जो उसका अर्थ प्रकट हो और हितम हितम का मतलब हितैषी दर्शनम का मतलब हो गया यहां पर आनंद जनकम आनंद प्रदान करने वाला तो आनंद प्रदान करने वाला और हितैषी और जिसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो ऐसे बचो सी दशरथ जी ने कहे उन्होंने कहा सुनो ये संसार का कल्याण करते करते मैं बुद्धा हो गया ये जो श्वेत छत्र है इसके नीचे नीचे इसके नीचे बैठ करके मैंने मैंने अपने शरीर को बुढ़्ढा कर दिया छायायाम छाया जरितम मैने मैने संजात संजात चरम कर ये मैंने बुढ़ोती के करीब में आ गया बुढ़ोती आ गई और महाराज जीर्ण शरीर विश्रांतिम अभिरोच और ये जो मेरा जीर्ण शरीर है अब मैं चाहता हूँ कि ये ये विश्राम करे विश्रांतिम अभिरोच यानी विश्रांतिम इच्छामी अब मैं शांत विश्रा, आराम करना चाहता हूँ अब आराम करने के लिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग राम जी को राजा बनाए राम जी को युवराज पद दे दें अब तो महाराज जब उन्होंने कहा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मेघ ने वर्षा किया और मयूर प्रसन्न हो गई जैसे मयूर मेघ का अभिनंदन कराए वैसे सारी के सारी प्रजा सारी के सारे मंत्री सारी के सारी प्रकृति सब अभिनंदन करने लग गई महाराज का दृष्टिमंतम महामेघम नरदंत इव बर और लोग कहने साधुवाद साधु साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा महाराज जी उधर से उधर से आ, मंगल भल काज विचारा जग मंगल भल काज विचारा बेदनाथ नारा जल्दी करिए महाराज इसमें विलंब मत करिए इच्छा महाबाहुं महाबाह रघुवीरम महाबल हूं गजेन महता रामम छत्र महाराज हम उस देश का दर्शन करना चाहते क्या जब राम जी शत्रुंजय हाथी पर बैठे होंगे राजा के बाद तैयारी तो सवारी निकलती है कि जब राम जी शत्रुंजय राम जी के हाथी का नाम है शत्रुंजय राम जी कहां हो राम जी शत्रुंजय राम जी का हाथी भी शत्रुंजय अब आगे कहूंगा तो बहुत समय लगेगा सब कुछ शत्रुंजय इच्छा मोही महाभाव हम राम जी का दर्शन करना चाहते हैं शत्रुंजय हाथी पर श्री राम जी बैठे हो और पीछे छत्र तना हुआ हो क्या पीछे छत्र तना हो हुँ? और चमर श्री भरत जी महाराज छत्रताने हो और लक्ष्मण जी और शत्रु जी महाराज इधर से चमर डुलाते हो और चारों तरफ महाराज पेड़ लगे हो सुपारी के पेड़ इसके पेड़ उसके पेड़ सड़क पर लगे हो पेड़ कैसे लगे हो कि उसमें बढ़िया प्रकाश फैला हुआ हो यह सब लिखा हुआ भला उसमें प्रकाश फैला हुआ हो या उसमें गट्टू लगे हों बल्ब के तो बल्ब कैसा हो महाराजी अरे तो हीरा वगैरा वगैरह इस सब के बल्ब लगे हो जिसमें सब तरह से प्रकाश हो चारों तरफ प्रकाश फैला हो और इस अवस्था में ये प्रकाश क्यों हो क्योंकि प्रकाश इसलिए हो हा? कि जब ठाकुर जी चलेंगे और सवारी निकलते निकलते तैयारी करते करते कितनों करेंगे अंधेरा तो हो ही जाएगा और जब अंधेरा हो जाएगा तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे तो ठाकुर जी के दर्शन आंखों को होते रहे इसलिए उन वृक्षों में प्रकाश की भी योजना हो हैं, तो ऐसे सड़क पर जब श्री राम जी चलेंगे है? और लोग स्त्रियों ऊपर से कुछवृष्टि करेंगी और राम जी चारों तरफ से लोग जय ध्वनि मंगल ध्वनि करेंगे शंख ध्वनि होगी है और इन के बीच में जब ठाकुर की सवारी निकलेगी हे महाबाहो हे दशरथ जी हे हे राम हे राम की बात शल्यमय आपके चरणों में अपनी मंगलमय प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं कि सीख से सीख ये दिन इस दिन का दर्शन करने के लिए हमको अवसर प्रदान करें इच्छा मोहि महाबाह रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम क्षत्रा क्षत्रा चक्रवर्ती जी ने एक सीगुफा छोड़ दिया कुछ देखने के लिए कि सब ये क्या इनकी मन में भावना है वाह वाह वाह हमने थोड़ी सी बात कही थी तो लगे राजा बनाने हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इतने दिन होते हमने तुम्हारी तुम्हारी रक्षा की तुम्हारा पालन किया और कैसे राम राजा बनेंगे राम क्यों राजा बनेंगे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कथम नु मई धर्मे न पृथ्वी अनुशासित भवंतो दृष्टि छि युवराज को क्यों देखना चाहते हो रामजी को हमने क्या बिगाड़ा है मैंने धर्मपूर्वक अनुशासन किया अभी मैं जब तक रहूंगा तब तो तक राजा रा, राज्य करूंगा क्यों देखना चाहते हो बताओ क्या विशेषता है मुझसे रामजी मिली जो तुम रामजी को राजा बनाना चाहते हो मुझको हटा लेकिन प्रजा बड़ी निर्भीक है महाराज साधारण प्रजानी कहे चक्रवर्ती नरेंद्र हम आपकी प्रजा है आपने निर्भय रह करके बोलना सिखाया है हमको इसलिए अपने बात का उत्तर निर्भयता पूर्वक हमसे सुने इच्छा महान हम रामजी की इच्छा करते हैं राजी की आपकी नहीं कह क्यों क्ष्वाक्यूवाकुभ्यो सर्वे भ्यो अतिरिक्तो विषाम्पति हे राजन केवल आपसे नहीं इवाक उसे लेकर के आज तक आपके वंश परंपरा में जितने राजा हुए हैं रामजी से बह के कोई नहीं हुआ इसलिए हम राम जी को राजा देखना चाहते है इक्वा कुभ्यो की इक सर्वेभ्यो यो विषाम पते हे महाराज राम जी सा सत्यपरायण राम जी सा सत्पुरुष केवल राम जी ही हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता है राम सत्पुरुष लोके सत्य सत्यपरायण साक्षात रामाद विनिवृत्त धर्मश्चाप स्त्री सह इसलिए हम श्री राम जी के को तो राजा देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं है के और इसलिए देखना चाहते हैं महाराज कि जब उनकी यह स्थिति है हमारे ऊपर परीक्षा भी दुख आता है राम जी हमारे पास पहुंच जाते हैं राम जी हमारे पास पहुंच जाते हैं और ऐसा संतोष देते हैं ऐसा संतोष देते हैं जानो हमारे पिता आ गए हमारे पास हे चक्रवर्ती नरेंद्र इस गुण से हम श्री राम जी को राजा देखना चाहते हैं व्यसने, सुच व्यसने सु च मनुष्याणाम व्यसनेशु मनुष्याणाम वृषम भवती दुखीता और हे चक्रवर्ती नरेंद्र हमारे बेटे का बेटियों का जब विवाह होता है उस विवाह में सर्व सर्व विध मंगल सामग्री लेकर के श्री धुरंदर पहुंच जाते हैं है? तो ऐसा कौन राजा हो सकता है उत्सवेश सर्वेशु कृतव परितिपुष्यतिवता इच्छा महा ही महाबाहू रघुवीरम महाबलम एक बात आपको बताए कह हम तो देखना ही चाहते हैं ये पृथ्वी भी का, राम का रामजी को अपना रामजी को स्वामी बनाना चाहती है आपको नहीं क्या कहते हो कि मैं ठीक कह रहा हूं हम ठीक कह रहे हैं राम जी तमेवम गुणसंपन्नं रामं रामम सत्य लोक नाथं लोकपालोपम नाथम अका मेदिनी। ये, मेदिनी ये देखो मेदिनी शब्द दिया है वो मेदिनी मतलब तो मेदा से उनके जैसा बैठो वाली रोल कोई नहीं कर सकता उनके आंखों में दर्द और मुस्कान होती ये कौन कर सकता है ये एक भी कर सकता है जो ये आंसू घर ये जो चिरा राम स्वयं से अगर, अगर संयुक्त तो हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हम को कैसे हो सकते हैं? ये भी पृथ्वी भी राम जी को राजा बनाना चाहती है इसलिए हम सब ये सब राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं निश्चित हो गया है की रामजी राजा चतुर्तीमंत महाराज में रामजी महाराज सुमंत्री मन राजा बचन मद्वीर रामकृतात्मा बोला शीघ्र आनियतामिति आपको तो बुलाया है राम जी तुरंत चल पड़े महाराज जी विलंब नहीं किया और वहाँ पर कैसे चल रहे हैं महाराज जी रथ पर बढ़िया चल रहे हैं और रथ के पीछे से शत्रु जी लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं और लक्ष्मण जी ने छत चाँद चाँद रखा है इस प्रकार से राम जी चल रहे हैं और दशरथ जी का दर्शन करे आप दशरथ जी उधर से राम जी आ रहे हैं ग्यारह राम जी उधर से आ रहे हैं दशरथ जी कोठे चढ़ गए चढ़ करके महाराज जी प्रास दशरथ दशा या तमाम गंधर्व लोके विख्यात पौरुषम अब कैसे कैसे देखा है अब यहाँ पर लिखा है महाराज जी किसको देख रहे हैं कि दृष्टि चित्तापहारिनम देखो विचोर की बात आ गई दृष्टि चित्ताप जो चोर है महाराज जी बड़ा भयंकर चोर कैसा चोर महाराज जी भयंकर गलत कह गया बड़ा मधुर चोर है महाराज जी कैसा मधुर चोर दृष्टि ये शब्द तो बड़े विचित्र होते हैं महाराज हमने भयंकर कह दिया तो भयंकर तुम्हारा तो सब गुरु गोबर हो गया वो तो दर्शन रावण का होगा महाराज राम जी का भयंकर नहीं होगा राम जी का तो मधुर दर्शन होगा राम जी दृष्टि चित्तापहार इनम महाराज जी दृष्टि दृष्टि चोराने वाले हैं आंखें चुरा लेती और आंख के सहारे जाकर के मन को चुरा लेते हैं देखो राजा और मंत्री दोनों को बस में कर लिया अब राजा तो अपने अपने अपने बाप का है राजा और मंत्री दोनों आगे ने राजा कौन है कि मन समान राजा नहीं दृग ना ही दीवान दृग दीवान जही आद रहे मनते ही करे महान है तुम आंख को चुरा लिया वजीर को बस में कर लिया और जो मन को चुराया तो राजा को भी स्वायत्त कर लिया अब तो सब बस में ही रहेंगे महाराज जी रूप उदार्य गुणई पुनसाम दृष्टि चित्ता पहाअरिणम अब जब सी राम जी वहां पहुंचे तो क्या कहा हो कैसे प्रणाम किया लोग आते हैं महाराज जी ना, तो क्या प्रणाम किया, क्या किया? क्या चलते चलते लोग आते हैं कहते प्रणाम किया महाराज जी को जाकर के तो कहते चलते चलते कर लेंगे फिर चार दिन रहना है चलते चलते कर लेंगे फिर चार दिन रहना है सवेरे आए किसी तरह से सरमाते सरमाते सब चाहते सब चाहते प्रणाम किया चले गए दूसरे दिन फिर सवेरे आए तो क्या प्रणाम नहीं किया कल आए थे प्रणाम कर गए आप समझेगी मेरी बात समझना दूसरे दिन सवेरे आए तो क्या प्रणाम किया कल प्रणाम किए थे हम कल क्या आए हुए अरे वो कल के आए हुए प्रणाम करना आज कोई जरूरी नहीं है देखिए महाराज श्री रामजी राम महाराज कहें शिक्षा दे रहे हैं कि नाम स्वम श्रावयन रामो बंदे चरण पितु हे, चक, हे चक्रवर्ती नरेंद्र ये दशरथ का पुत्र राम आपके मंगल में श्री चरणों में अभिवादन कर रहा है रामजी इस प्रकार से प्रणाम किया श्री रामजी महाराज ने और गृहिया जलऊ समा तृष्व जी प्रियम और हाथ जोड़ के खड़े हो गए श्री चक्रवर्ती जी ने खींच लिया और खींच करके महाराज जी उनको बड़े अपने हृदय से लगाया हुँ? और देख और फिर देखा देखाए और फिर देखें कौन जसराज जी और महाराज संतोष न हो है। अब कैसे देखें बड़ा बढ़िया शब्द है कि वो उसको मैं कहें लोग नहीं सम्पन्न कर पा कहने का कैसे देखें वो कैसे देखें तो कह जैसे शीशा देखा जाता है कै जैसे शीशा देखा जाता है आदर्श मने शीशा आदर्श मने शीशा जैसे आदर्श को देखा जाता है वैसे देखें महाराज जी ये आदर्श जो है ना ये शीशा जो है ना ये बड़ा प्यारा होता है बहुत प्यारा होता है आप अच्छे हैं या बुरे हैं आप कहाँ देखते हैं महाराज जी शीशा में देखते हैं बढ़िया सज झटके तैयार हो गए हैं, बढ़िया टोपी पहन लिया और महाराज जी अंगा पहन लिया और महाराज जी लगा लपेट लिया और बढ़िया धोती पहन लिया अंगरखा पहन लिया और फिर जरा कंगी फंगी कर लिया और करके कहा खड़े होते हैं महाराजी है? कहते होगी जरा मुझे देखो तो सही कहते हो किसी नहीं से कहते हो सीशा से कहते मुझे देखो मैं कैसा हूं और वो सीसा ऐसा कि एकदम हितैषी महाराज वो एकदम बता देता है हितैषी का मतलब ये होता है कि जो गुण भी बतावे और अवगुण भी बतावे दोनों बतावे दोनों दोनों है? वो हितैषी कैसा आपके गुणों को वाह आप बड़े अच्छे हैं महाराज आप तो सेठ जी बड़े अच्छे हैं आप तो महाराज जी बड़े अच्छे हैं है? और जो बुराई हो उसकी ओर ध्यान दे सच्चा हितेश तो वह है जो बुराई पहले बतावे और गुण बाद में बतावे हाँ हो पहले गुण आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और आपके हाथ में कीचर आ रहा है खूब बढ़िया देखें देखे आपके हाथ में बढ़िया कीचर आ रहा है बढ़िया तो शीशा और आप हाँ आपके मस्तक पर तिलक भी बढ़िया लगी हुई है है ना तो महाराज शीशा क्या करेगा कि सबसे पहले तिलक बतावेगा कीचड़ बतावेगा आप सही बताना कीचड़ पहले बताएगा महाराज जी गोके दो देख दोनों रहा है लेकिन कीचड़ पहले बताएगा इसलिए शीशे के समान कोई हितैषी है नहीं तो शीशा बड़ा हितैषी और शीशा जो है एकदम आपके सारे दुर्गुणों को बता देता है और आप चाहे अच्छे हों या बुरे हों हितैषी की बात तो माननी पड़ती है महाराज उस शीशे की बात को मान करके आप कभी नाराजगी नहीं होती दूसरा कोई कह दे की महाराज कह कि आप सब कुछ तो अच्छे हैं लेकिन आप जरा टपंखे हैं टपंखा मतलब समझे कि नहीं अब टपंखा को मैं क्या बताऊ अरे एक आंख छोटी है एक आंख बड़ी है इसे देखते हैं आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा टपंखे हैं अब जब हम कह देंगे कि महाराज आप टपंखे हैं तो आप क्या करेंगे हमारे ऊपर नाराज हो नहीं होगी अरे भाई आप तो कोई टपंखे नहीं है और <laughs> अगर है तो हमारे ऊपर नाराज होंगे नहीं होंगे मुझे टपंखा कह दिया हो तो मैंने कह दिया क्या हम बलें हो तुमने क्यों कहा लेकिन शीशा जब कहता है कि तुम टपंखे हो तो क्या उसके ऊपर भी कोई नाराज़ होता है हमने तो किसी को हथौड़ी हाँ लेके शीसा फोड़ते हुए नहीं देखा है है ना? तो इसलिए वो बड़ा हितैषी है और उसकी बात सब मान भी लेते हैं हु? तो श्री चक्रवर्ती नरेन्द्र महाराज क्या करते हैं इसीलिए गोस्वामी जी ने बढ़िया लिखा है क्या लिखा है राय सुभा मुकुट कर लीना बिलो की मुकुट सम है ने? और कह रहा है की नीपजु राज बुढ़े हो गए छोड़ो इसको नृपुआ राज राम कह देहू जीवन जन्म ला किन लेहू आपको शीशा वहां से आपने उठाया होगा अरे नहीं यहाँ भी शीशा है जन... रामजी महाराज को देखें और फिर देखें और फिर देखें और फिर देखे राम जी हुँ? तम पश्यमो नृपति तु तो प्रियम अलंकृतम इवात्मान आदर्श तल संस्थितम हैं जैसे अपने को अलंकृत करके और आदर्श को देखें सीसा को देखें तो अदर, अपने को अलंकृत कैसे किया हो महाराजी अलंकृत कैसे किया के अलंकृत इसीलिए किया कि मैं राम जी को राजा राजा बनाऊंगा राम जी को राजा बनाने की विचारों से अपने को श्री चक्रवर्ती जी ने अलंकृत किया और अलंकृत करके राम रूपी शीशा को देख रहे हैं इसी से पर इन विचारों का क्या प्रभाव पड़ा ये भाव है अलंकृतम इवात्मान आदर्श तलसंस्थितम संस्थितम कहते हे रघुनंदन तुम हमारी ज्येष्ठ पत्नी से उत्पन्न हुए हो और तुम सब प्रकार से सदगुणी हो और इसलिए तुमको हम राजा बनाना चाहते हैं और फिर बहुत कुछ कहा महाराज जी श्री राम जी महाराज पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके मोम मुंह से कुछ नहीं कहा आपने बड़ा अच्छा किया हमसे बड़की जोगी तो भरत तो होगा नहीं हम तो सबसे ऐसा नहीं महाराज जी मौन होकर के स्वीकार कर लिया और वहां से प्रणाम करके रथ पर चढ़ के आ स्थान पर अथा अभिवाद्य राजानम रतम राघव ये यउ स्वम ज्योति मत राम जी वो जाके बैठे बैठे थे तब तक पता नहीं क्या सुलझा उनको किन चक्रवर्ती जी को सुमन जी को बुलाया घर में आकर ये तो अभी राज की बात है वहां पर प्रसाद में जाए तो राजवाले इस प्रसाद में जाएंगे अब घर में आए और घर में अपने भवन में आकर के फिर कहते सुनो कह सुमन जी कह राम जी को फिर बुला लो कहा बुला लो सूतम आमंत्र रामम पुनः इहानय राम जी को फिर गया राम जी फिर आ गए उसी तरह से आए और उसी तरह से प्रणाम किया ऐसा नहीं समझना कि अभी प्रणाम करे आए और फिर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद क्या क्या है पिताजी देखें तो बेटा उन्होंने सोचा कि राम गया मेरे से कुछ कहा नहीं और राम जी महाराज राज्य कभी चाहते नहीं ये चक्रवर्ती जी खूब जानते हैं ये राम पुनीत विषय रस और क्या है, है? अरे नाहीन ना राम ये दूसरा है नाहीन ना राम राज के भूखे राम जी राज्य नहीं चाहते ये चक्रवर्ती हो क्यों देना चाहता हूं अब इसकी बड़े बड़े कारण बताइए चक्रवर्ती जी कहते मैं क्यों राज्य देना चाहता हूं कि बड़े बड़े कारण है महाराज जो कारण बताने लगूंगा तो एक घंटा लगेगा इसलिए एक खास बात सुन लो ज्योतिषी लोगों ने हमको बहुत कुछ बताया है महाराज कह हैं हमारा यह ग्रह खराब है यह ग्रह खराब है यह सब ग्रह हमारी समय खराब है खराब है जब तुम पैदा हुए थे रघुनंदन तो मेरे सारे ग्रह अच्छे जोतियों ने बताई थी और अब जो है अब जो है सारे लोग मेरे ग्रह को खराब बता रहे हैं और सब कहते हैं मार्केश ये है तो मार्केश वो है तो मार्केश वो है और इतने मार्केशों से बेटा हम बच नहीं पाएंगे हमको मरना जरूर है तो हम सोचते हैं कि मरते समय हम तुमको राजा बना करके और निश्चिंत होकर के और आतुर संन्यास लेकर के जंगल जाकर के हम भजन करते बस यही मेरी इच्छा है इसलिए हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं आवेदयंत दैवज्ञा सूर्याक राहू भी वही कहता सूर्य सूर्य खराब तो कोई कहता है अंगारक मने मंगल खराब तो कोई कहता है राहु खराब अब ये सब खराबे खराब हैं इसलिए हम कल हम, अब अब ज्यादा दिन हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी मरे इसलिए कल पुष्य नक्षत्र है पुष्य योग है और उसी में हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं तत्र भी सिंह जस्व मनस्तवर है अब जल्दी है मुझको स्वस्थ हम अभिषेक यौव राज्य परंत श्री चक्रवर्ती जी को संतोष हो इसलिए श्री राम जी ने आज्ञा स्वीकार है ऐसा कहकर के वहां से चले अब वहां से आए तो मैया कौशल्या जी के भवन में आए और मैया कौशल्या तो पहले से जान चुकी थी वो और सुन चुकी थी और कौशल्या जी क्या कर रही थी हुँ? अब आप कुछ पूछो मत कि क्या कर रही थी महाराज जी कौशल्या जी तो ब्राह्मणों को बुला करके और उनसे हवन करा रही थी हो हा? सब ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उनको खूब दक्षिणा दिया और दक्षिणा दे करके हवन करा रही थी सिया राम जीच पुत्र राज्य विषेचनम प्राणायामी पुरुषम इस प्रकार से पुरुषम माने पुरुष सूक्त से जो कहे हुए हैं उच्चमान जो पुरुष है उनका वो पूजन कर रही है इस प्रकार से श्री कौशल्या जी के यहां पहुंचे और पहुंच करके सुनाया सब कि माताजी ऐसी सी बात है क्या मैं सब सुन चुकी हूँ बेटा वत्सराम चिरंजीव हताशते परिपंथिना तेरे दुश्मन सब नष्ट हो जाए तू चिरंजीवी हो ऐसा सी कौशल्याजी कहा अब जी के पास सीता जी भी थी अब राम जी कैसे कहें कि सीता जी को ले जाना है विचित्र बात है ये मर्यादा है महाराजी अब इसकी व्याख्या अच्छा नहीं करूंगा तो राम जी ने कहा कि पिताजी ने नियम करने के लिए कहा है तो आपकी आज्ञा हो तो कहा इनको भी ले जाओ ले जाओ अब सीता जी को भी लेकर के महाराज जी वहां से सीत सीतया सीतयापी उप वस्तव्या रजनीयम मयासह एवं उत्तम उपाध्याय ये हम अपने मन से नहीं कह रहे ये आचार्यों ने कहा है अगर आपकी आज्ञा हो तो भी चले जाए कहा ले जाओ ले जाओ राम जी प्राण वहां से चले और जब चले तो लक्ष्मण जी महाराज तो कभी छोड़ते नहीं होते कभी नहीं छोड़ते लक्ष्मण जी महाराज बस खुशी से गदगद रोमांच गद खड़े हुए हैं और सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं तो भगवान ने कहा लक्ष्मण कह मैंने राजा बनना स्वीकार कर लिया क्या हमारे मैं जानता हूँ मैंने सुना है तो कह कि ये राजा किसकी बनना किसके बल पर स्वीकार किया हूँ किसके बल पर क्या लक्ष्मण माम मया शारदम प्रसादित्व वसुंधरा हे लक्ष्मण इमाम वसुंधरा मया सार्धम त्वम प्रसादी इस पृथ्वी को मेरे साथ तुम पालन करो तुम मेरे द्वितीय प्राण हो द्वितीय में इंतरात्मान बड़ी बढ़िया बात है त्वाम इम सी उपस्थित ये, ये राज्य मेरे लिए नहीं आया है हे लक्ष्मण ये राज तो तुम्हारा है और हे लक्ष्मण तुमको मेरी सेवा तो करनी करनी है तुमको अब राज्य का उपभोग करना है मित्रे भूम छुभोगांसुम इष्टान राज्य फलानी च और राज्य ही नहीं मैं तो अपना जीवन भी तेरे लिए चाहता जीवितम चाह राज चा तो अभी काम ऐसा श्री लक्ष्मण जी महाराज कहकर के और फिर अपने घर में प्रविष्ट हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के श्री राम जी महाराज को उपदेश किया किस इस प्रकार से आप नियम से रहें उन्होंने सब सुन लिया और इधर अयोध्या के लोग वो तो कुछ पूछो मत हो और अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं तथा ही तदाही अयोध्या निलय सस्त्री बाला कुलो जनह अयोध्या के लोग मने रान जी जितने राज कर्मचारी थे कहे नहीं सारी नगर के लोग अच्छा पुरुष पुरुष कहे न स्त्री भी अच्छा स्त्री और, और पुरुष बस अरे नहीं, नहीं बुढे भी शस्त्री बाला कुलोजना ये सबका आबाल वृद्ध आबाल वृद्ध नरनारी जो हैं वो एक कामना कर रहे हैं एक कामना कर रहे हैं राम जी एक नहीं हो दो कामना कर रहे हैं दो कामना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं राम जी का राज्य हो जाए एक कामना और एक कामना और कर रहे हैं आपसे सच्ची बता रहा हूं एक कामना और कर रहे हैं क्या कामना कर रहे हैं कि ये निगोरी रात कहां से आ गई ये कब जाएगी हैं। दो कामनाएं हो गई ना एक तो ये रात जाए सूर्य आवे सूर्य भगवान पूजित तो हो और दूसरे राम जी जल्दी राजा हो जाएं। राम जी रामाभिषेकम आकांक्षण आकांक्षण उदयम रवे ही अब गोस्वामी जिन्ह की एक कामना और है ये दो कामना तो ही है सक है कब हो काली घिन मना वही देव कुचाली ये कामना उनके और है क्या कि सकल मना वही क्या है बोल सकल मना वही आगी जन्म फल पावही अरे भरत यागम सकल मना वही जितने अयोध्या के निर्दारी है इस समय भरत होती तो आनंद आ जाए, कहीं से टपक पढ़े आए भरत मन भरत आगमन सकल मना वही सकल मने वही आबाल सकल मना वही कि बेगी, नयन फल पावही इस प्रकार से कामना कर रहे महाराज जी सिया राम रामाभिषेक युक्ता कथाश्च क्रूर मिथो जना अब आप कहते हो महाराज इसका कोई तो प्रमाण है ही तो लख दिया आपने देखो कहाँ कर रहे हैं कहाँ आवाज हो रही है रामाभिषेके चेसु चौ। इस चौराहे पर चले जाओ महाराज चौराह चौरास समझते हो चौराहा जिस चौराहे पर चले जाओ उस चौराहे पर केवल एक चर्चा है रामजी राजा होंगे रामजी राजा होंगे ये रात जल्दी चली जाए दिन जल्दी आ जाए भरत जी जल्दी आ जाए चतवाराह चतवारेश और घर में जाओ तो घर में भी वही बात चतवारे शु गृहेश चौराहे पर तो लोग मिलते हैं और घर में पत्नी बच्चे मिलते हैं तो घर में भी वही चर्चा चौराहे पर भी वही चर्चा बाहर भी वही चर्चा भीतर भी वही चर्चा हच्चे बच्चे क्या आ? आ बच्चे महाराज बोलिए क्या कहते हैं उसको बच्चे बोलिए खेलने के लिए गेंदा लिये और गेंदा लेकर के महाराज और चले गेंदा लेके चले और स्टिक भी ले लिया उन्होंने आपको कहोगे महाराज आप कहें कहा की गड़बड़ी बात करते हैं स्टिक थोड़ी होगा उस समय गेंदा तो होता होगा अरे तुम क्या समझती हो हमारे पास समय नहीं है नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये सब जितने गेंद संबंधी खेल है सब ठाकुर जी के यहाँ वो पोलियो में खेलते हैं महाराज जी घोड़े पर चढ़ करके वो जो स्टिक से खेला जाता है गेंदा आपने कभी देखा हो नहीं सुना हो वो भी राम खेलते हैं और मैं आपको सब प्रमाण बता, बता, बता सकता हूँ लेकिन आज नहीं बताऊंगा राम जी तो राम जी सो तो वो महाराज जी वो बच्चे जो हैं, स्टिक को फेंक दिए गेंदे को फेंक दिए हैं, गुल्ली फेंक दिए डंडा फेंक दिए ताश तो खेली नहीं जाती रही होगी उस समय हो है ना तो सब कुछ फेंक दिया और फेंक करके है राम जी बाला अभी चत्रु चक्रुरेव कथा और सब यही कहें राम जी राजा हो जाएगी मजा आ जाएगा राम जी राजा हो जाएगी मजा आ जाएगा राम जी राम जी राजा बिठाई खूब मिलेगी सब बढ़िया बढ़िया वो सब करे हो आबाल बनता वृद्ध सब मगन है राम जी अब यहाँ ये यह तो सब मगन है और देवताओं की प्रेरणा के द्वारा मंथरा जी पधारी मंत्राजी जी अब मंथरा कैसे आई अब उनका परिचय गोस्वामी श्री वाल्मीकि जी महाराज दे रहे हैं कि ज्ञातिदासी ये तो जाता कैके या तो सहोषिता ज्ञातिदासी बस बस कितने इतना परिचय दे दिया कि ज्ञातिदासी ज्ञातीदासी कैके ज्ञाती नाम बंधु नाम दासी कैके बंधुओं की ये दासी है और कैके जब आई तो इनके साथ साथ वो चली आई ज्ञातिदासी ज्ञातिदासी का मतलब कि पता नहीं कहा से आई है यह त्रिकुत्रचित आगता कहीं से आई कुछ पता उसका नहीं है ज्ञातिदासी अथवा ज्ञातिदासी इसका कुछ परिचय इसलिए नहीं दिया कि परिचय इसका देना इसलिए नहीं उचित समझा कि ऐसी मरी का नाम ले कौन ना ऐसी मरी का परिचय दे कौन इसलिए ज्ञातदासी ज्ञातिदासी ये तो या था कई के प्रसादम चंद्रशंकासम आरुरोह अब महाराज वो एक बार अपने भवन के छत पर चढ़ी जहां रहती थी भवन के छत पर चढ़ गई और कैसे चढ़ गई अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शब्द है यदृक्षया तो इसका सीधा सीधा तो होगा कि संयोग बस यदृक्षा मैंने संयोग बस चढ़ गई लेकिन हमको कुछ दूसरा दिखाई पड़ रहा है इसमें या कि यद का मतलब उग होगा कि यज तद ये जितने शब्द हैं महाराज ये सब राम जी के वाचक है ये जितने शब्द हैं सब राम जी के वाचक है तो तद्र या यदृक्षा इसका मतलब क्या हो गया कि राम राम जी की इच्छा से चढ़ी राम जी को जंगल कौन दे सकता है ये राम जी की इच्छा से ही सारा काम हो रहा है राम जी की इच्छा चल गई अयोध्याम ये भाव मेरे नहीं है महाराज जी ये भाव आचार्यों के हैं अयोध्याम तस्मात प्रासादात अन्नो वही क्षत अब महाराज कोठे पर चढ़ करके मंथरा ने देखा बड़ी बड़ा आनंद है गलिया सींची जा रही हैं, और गुलाब के फूल बिखेरे जा रहे हैं इत्र बिखेरे जा रहे हैं लोग सच बचकर करके कोई इधर कोई उधर निकल रहा है क्या बात है कोई इधर दौड़ता है कोई उधर दौड़ता है और श्री कौशल्या जी महारानी तो किसी को ये दे रही है किसी को वो दे रही है दे रही है ठाठ तो के साथ आप क्या है कुछ समझ में आ नहीं रहा है महाराज जिसको राज्याभिषेक की खुशी होती है ना वो खूब देता है सही बता रहा हूँ अभी तो राज्यभिषेक है नहीं जब राजाभिषेक आ गए हम देखेंगे आपकी खुशी है कि नहीं है राम जी अरे बाबा तो, राम जी तो अयोध्या जब राज्य की खुशी होती है तो लोग खूब महाराज मुक्त हस्त से देते हैं। अब को, श्री कौशल्याजी खूब दे रही हैं। सा हर्षोत् फुल्ल नयना पांडुरी बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने हुए और कैसा है महाराज जी श्वेत श्वेत रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं थोड़ा पीला मिले हुए अभी दूरे स्थित धात्रि प्रच्छ मंथरा अब मंथरा खड़ी तो थी गए कौशल्याजी हटे तो पूछूं तो कौशल्याजी इधर उधर हुई तो एक दासी ऊपर आ गई कौशल्याजी की तो कहती तो है क्या है कि है ना तो इसकी भाषा में बोल रहा क्या है बड़ा आनंद आ रहा है कोई तो इधर उधर आज रानी के तो आनंद का ठिकाना नहीं है कौन से लड्डू मिल गए हैं जरा बताऊ सही राम माता धनम किन्नु संप्रयच्छति संप्रय धनम संप्रयच्छति देखो अब इसमें बड़ी भारी हम भार। आखरी इशारा खरीद रहे हैं जनेभ्या एक तो होता ये एक होता प्रय्क्षति होता संप्रय छ मैंने दे रही है प्रयक्षित मैंने अच्छी तरह दे रही है और यहाँ संप्रय महाराज ऐसा गड़गद होके दे रहे हैं, कुछ पूछो मत हैं ये दो दो उपसर्ग लगा करके इसको बहुत बढ़िया बना दिया तो श्री कौशल्याजी तो की गासी ने कहा कि तुमको नहीं मालूम है नहीं मालूम है मुझको कि स्व पुष्ये न जित क्रोधम यौराज्यन चानघम अनघम राघवम जो अनघ राम है उनको कल राजा बनाया जा रहा है यवराज्य पद पर अभिषिक्त हो रहे हैं वो यहां पर राम जी को अनक शब्द दिया है अनक का मतलब श्री श्री गोविंद राज जी है क्या किया है कि भ्रातृशु वैषम्य रूप दोष रहित भ्रातु वैषम्य रूप दोष रहित अने अपने भाइयों के प्रति उनके मन में कभी विषमता आई ही नहीं कि भरत राजा हूं कि मैं राजा हूं है? कोई विषमता नहीं है ऐसे नि, ऐसे दोष रहित श्री राम जी को सी चक्रवर्ती जी युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं अब तो महाराज जब उसने सुना हाय हाय राम जी को युवराज और मेरा भरत बाहर है अब महाराज यहाँ से कर, वो चली और उतरने लगी उठापि चल गया ना? हम तो हम हमारा तो निश्चित विश्वास है महाराज जी वो गिर पड़ी होगी तो सीढ़ी ऐसी इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन मेरा कुछ ऐसा अनुमान है कि सीढ़ी से उतरी होगी तो गिरी होगी जरा तो आप कहते हो ये कहां से कह रहे हो कि मैं इस तरह से कह रहा हूं कि प्रासाद प्रासादाद अवरोहत प्रसाद से नीचे उतरी तो ये लिखने की क्या जरूरत तो उतरबे करती तो कर का मतलब यही है कि इतनी जल्दी में गिरी कि गिर गई ठेउना फूट गया ठुडी फूट गई लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही हाय हाय इसकी नहीं कर रही तो मेरा फूट गया हाय हाय इसलिए कर रहे हाय हाय राम राजा हाय हाय ऐसा महाराज और पहुँची और पहुँचने के बाद कई जी तो अपना बढ़िया तकिया लगा करके ठाठ के साथ और अपना जगी लेती है लेकिन लेटी हुई झाड़ के जाती है तो जाकर के जोश में आके कहता अरे मूर्खे ऐसे कह रही है अरे मूर्खे तू तो सो रही? उत्तृष्ट मूढ़े किम शेषे अब इसका क्या संबंध है मूढ़ी क्यों कह रही है ये भाव है इस पर आप ध्यान देंगे मैं आज बताऊंगा। उत्तृष्ट मूढ़े किम शेष भयम तमाम तेरे तरफ भयम अभिवर्तते वर्तते नहीं अभी वर्तते चारों तरफ से भाई तुझको घेर के खड़ा है अब तेरे लिए कहीं निकलने की जगह है है नहीं क्योंकि तो कल ही कल ही हो जाएंगे राजा और भरत जी तुम्हारे काश्मीर में हैं और तुम अकेली कुछ कर सकती नहीं चारों तरफ से लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया है इसलिए अभी वर्तते नत्मानम अवबुद्ध अरे मूर्खे तो कुछ अपने को समझ नहीं रही है बड़े बात भारी भय तेरे लिए आ गया है राम जी तो क्या भय हो रहा आ, आ गया है की राम हम दशरथों राजा जौरा दशरथ जी महाराज राम जी को जुवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ जो ही श्री कई ने सुना कि दशरथ जी महाराज मेरे मेरे पूज्य है आदरणीय प्रियतम श्री राम जी को मेरे लाल को राजा बनाने जा रहे हैं अब तो महाराज कैके हर्ष का ठिकाना नहीं देखो ऐसे लेटी हुई थी और उसने मूर्ख कहा तो भी तो भी क्रोध तो किया नहीं उठी नहीं मारा लेटी रहे अच्छा है मुस्कुराती रही एक चीज गुणे मारे गुण एक जी में गुणे गुण एक महीना पता नहीं कहां से आ गया आपसे कह रहे हैं उसके आगे किसी ने बुरा देखा हो तो बताओ उसके बाद में किसी ने बुरा देखा हो तो बुरा गुण है और फिर थोड़ा सबत वाला दुर्गुण तो सबे में होता है अगर वो है तो राम जी वो तो प्रमाण मिलेगा जल्द जल्द राम जी हाजी तो अब जब अभी तो लेती हुई थी लेकिन इसके बाद जब सुना की राम राजा हो रहे हैं अब महाराज उठ उठ के बैठ गई महाराज और उठ के कैसे बैठी हर्ष संपूर्ण आ, उसके अंग अंग में खुशी समय गई चंद्र लेखे शारदी उठ के खड़ी हो गई और महाराज नवलखा हार गा, गले से गले से निकाला नवलखा हार और नवलखा हार निकाल के और उसके नचा ले मंथरे। और ऐसा कर करके महाराज उसको दे दिया मंथरवा को दे दिया महाराज हो दत्वाभरण तस्मदोत्तमा देखो क्या शब्द दिया है महाराज खुब जाए दत्ता केन दत्ता या क्या दत्ता तुम तो कहे प्रमदोत्तमा वो प्रमदोत्तमा है देख लिया प्रमदोत्तम राम जी दे दिया अरे तू तूने कितना मंगलमय समाचार सुनाया है तूने कितना मंगलमय समाचार सुनाया है हे मंत्री अगर सचमुच तेरी बात सच है कल राम राजा होने वाले हैं तू तो झूठ भी बहुत बोलती है अगर सचमुच तेरी बात सच है और कल राम राजा होने वाले है तो हे मंथरी ये मैंने जो हार दिया है ये तो खाली राम राजा होंगे इस आशंका से दिया है है ना? और अगर सचमुच कल राम राजा होने वाले हैं तो कोई भी चीज अगर तुझको दूंगी तो राम के राज्याभिषेक का समाचार फीका पड़ जाए उसके बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता क्या फिर क्या अगर सचमुच कल राम राजा होने वाले हैं तो मैं अपने मन से नहीं दूंगी उसके लिए फिर तू मांग कि तुझे क्या दू? तू मांग ले क्या नहीं क्योंकि इससे बढ़िया अप्रिय समाचार मेरे लिए कोई हो नहीं सकता राम तिलक जो क्या तो राम तिलक साचो काली है? तो देव मांग मन भाव इसे बड़े बड़े रामायणी बैठे इसीलिए इसे पूछता हूँ भूल जाऊ तो कहीं पता नहीं होता राम तिलक जो सा तो मन भावत आली तू अपने मन से मांग ज्योतिरिक्षा हो कही तो गोस्वामी जी ने लिखा जी थोड़ी लिखा है के तथा हे वो, तथा हे औोच तो प्रियो तियोत्तरम बरम परम प्रदामितम प्रदाम अब तू उसके बाद जो तो इच्छा हो समागरे मंथरे आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं क्योंकि इससे बढ़कर के प्रिय समाचार मेरे लिए और दूसरा आप हो नहीं सकता है राम जी अब तू तो मंथरा ने क्या किया मंथरा त्व्य तो सूए इनाम उत्सुज्याभरण तत्त मंथरा तो अभिस महाराज जी अभिस का मतलब क्या होता है महाराज जी असूया असूया असूया कह किसको कहते हैं गुणेशु दोषा विष्कर्णम असुईया गुणेशु दोषा विष्करणम असूया गुण में कोई अवगुण है नहीं कोई अवगुण है नहीं महाराज जी ये वैदिकी पाठ बहुत बढ़िया करते क्या? वैदिकीत पाठ तो बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन जरा हाथ चलाते हैं इसे, वो दो है लेकिन उसने क्या ऐसे ऐसे हाथ चलाते कही महाराज पाठ बहुत बढ़िया करते हैं बालकृष्ण दाजी क्या पाठ तो बालकृष्ण जी बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन थोड़ा इनका गला खराब है, है थोड़ा क्या क्या जी पार बहुत करते बढ़िया करते क्या ठीक है खराश है थोड़ी सी गले कुछ नहीं मिल रहा है महाराज तू तो यही कह दो गुण क्या मैं बताया था गुणों गुणेश दोषाविष्कर्णम असुया गुण में भी दोष का दोष का आविष्कार आविष्कार करना यानी है नहीं नया नया पैदा करना गुणेश दोषाविष्कर्णम असूया इसको असूया बोलते तो क्या बढ़िया शब्द है देखिए मनथरा तू जिसमें दोष है ही नहीं वहाँ दोष का अविष्कार करने जा रही है और नौलखा हार था महाराज उसको उठाया उठाए करके महाराज जी खूब मसला उसको ऐसे ऐसे किया ऐसे ऐसे मसला और मस करके और ये हार मुझे नहीं चाहिए हार ऐसे मसल करके महाराज जिसको फेंक दिया हो हा? राम जी हा? उसको फेंक दिया उस उत्सुज्याभरणम ही तत्चेदम ततो वाक्यम कोप दुख समुता एक तो उसको क्रोध है और दूसरे उसको दुख है और दोनों से दुखी होकर के अब वो बोलती है कि तू तो अभागिनी है भागनी तो वो सुबह के लिए कौशल्या आपको मालूम पता मंत्रा क्या कहेगी मंत्रा की बात नहीं होगी लिखी हुई मनुता सु कौशल्या मैं अभाग्नि कैसी हूं कैसे हूं और सा कौशल्या सुबगा कथम तो सु कैसे है कि तो सुबगा इस तरह से है कि यस्या जिसका पुत्र अभिषेक्ष हो रहा है और तू तू तो क्या बनेगी मैं बताऊ तो तो बताओ कि प्रेसिया भविष्य तू तो नौकरानी बन जाएगी, रिश्तेम नहीं नौकरानी तू तो नौकरानी बन जाएगी और तेरा और तू कहां रहेगी अभी माल तेरे से छूटने वाला है आज इस माल का दर्शन कर ले ये छूटेगा छूटेगा हां छूटेगा तो मैं कहा कि जहां हमारे क्वार्टर्स बने हुए हैं ना सर्वेंट क्वार्टर्स हाँ, उसी में तू भी आ जाएगी हाँ? आपको महाराज ये आपने हंसाने के लिए कह दिया हाँ कहा तो होगा लेकिन शायद इसमें लिखा भी हो देख लें राम जी तुम तो हो जाओगी प्रेशिया पुत्र प्रेश्य गमीष्य उपस्था कौशल्या दासी वृतांजलि तुम तो दासी बन जाओगी राम जी इस प्रकार से इस प्रकार से वो कह रही है महाराज लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी कि मेरा पुत्र दास बन जाएगा मैं दासी बन जाऊंगी है नौकरों के घर में आ जाऊंगी ये सब सुनने के बाद भी उस पर सुनी ही नहीं रही हो क्या सुंदर राम जी है राम जी के में गुण कितने हैं राम सेव गुणान देवी कैके प्रशंसाह धर्म गुणवान दानता बड़े धर्मज्ञ हैं बड़े गुणवान हैं बड़े जितेन्द्रीय हैं बड़े कृतज्ञ हैं सत्यवक्ता हैं है पवित्र हैं अरे अरे हे मंथ रे राम जी तो सर्वथा राज्य करने योग्य है रामो राजो ज्येष्ठो यौ राज्य अतोर रहती इस प्रकार से श्री कैके महाराणी ने ऐसा कहा अब जब ऐसा कहा जब वो कहती है कि ठीक है भविता राघव राजा राघव से युता राजवंशातुभर तक कहके ही परिभाष्य ठीक एक है मनाए लो मनाए लो कि राम राजा हूं सोच रहे हो कि कहीं कब राजा भस्पुर बना देंगे सारे चक्रवर्ती सारे वसुधा के राजा रामजी बनेंगे और भरत जिंदगी में कभी राजा बन नहीं सकेंगे राज वंश से भरत का नाम ही जय जय सियाराम हो जाएगा राम जी जब लिखा जाएगा वंश तो वहां से राम आज आज के दशरथ दशरथ के राम राम के फैलाने ये आएगा भरत का नाम तो एकदम कट जाएगा लिखा राजवंशा तू भरता कई की परिहास्यती परिहास्यते मतलब यहां परिहास्यते का मतलब हंसी का बात नहीं निर्वास्यते इसका तो बिल्कुल भरत तो नि... का नाम ही समाप्त तो हो जाएगा इसलिए मैं आई हूं और तू मुझको इनाम दे रही है तू मुझको इनाम दे रही है प्रदेयम दातु तुम्हार है अरे रोने का समय है कि इनाम देने का समय है इसको तू समझ नहीं रही है हु? और सुन अब महाराज ऐसी बात चौटीली कहने जा रही है अब वो असर करेगा कई बात निश्चय कह रही हूं रेख खचाई कहो बल भाखी क्या कि भामीनि भय दूध कै माखी ध्रुवं तु भरतम् राम प्राप्य राज्यम अकंटकम देशान्तरम नाईता जब राम जी राज्य कर ले, प्राप्त कर लेंगे निश्चित है कि भरत जी को काला पानी की सजा दे देंगे देशांतरम ना यथिवा देशान्तरम नाई का अगर ऐसा न करें न किए तो फिर एक काम तो जरूर करेंगे कहें क्या क्या फिर महाराज पृथ्वी से ही उनको भेज देंगे आप समझिए पृथ्वी से लोकांतरम अथापिवा यानी उनको मरवा डालेंगे यदा ही राजा एक बात कई बार कहा उसने यथा यदा ही राजा पृथ्वीम अवापस्य जब राजा पृथ्वी को प्राप्त कर लेंगे ध्रुव प्रणष्टो भर तो भविष्य अब यहाँ पर नष्ट के साथ प्रवक् ध्रुवम प्रणष्टो भर तो भविष्य भरत जी प्रनष्ट हो जाएंगे अतो ही संचिंत राज्य महात्मे परस्यस्य विवास कारण और राम जी का भरत जी का राज कैसे हो और परस्य मने भरत भिन्न से रामस्य राम जी का विभाषण कैसे हो और चा, चा भी है ना परस्य चाह चा का अर्थ गोविंद राज महाराज कहते हैं कि च्या का मतलब ये लक्ष्मण और शत्रुन का भी पत्ता यहां से काटो राम जी श्री राम लक्ष्मण सीता यहां से चले जाएं और भरत जी महाराज राजा हो जाए अब देखो यहाँ पर कितना इसने बीज बोया राम जी को राम नहीं कह रही रामश्री के परस जो दूसरा है ना उसको यहाँ से हटाओ अब जब ऐसा उसने कहा अब कही के कैके की जो हालत पूछो मत वो तो महाराज लाल लाओ ला। अंगोरे ऐसे उसकी आखें हो गई ये ए मुक्ता तू तो कैके ही क्रोधी निज्वलिता न और दीर्घम उष्ण और गर्म गरम सांस लेने लग गई और मंथरा से कहने लग गई कि ऐसा कभी नहीं होगा आज राजा होंगे और आज ही रामजी जंगल जाएंगे यौ राज्ये न भरतम क्षिप्रम अद्याभि से चये आज भरत राजा होंगे और इदम तिदानीम संपस्य के नोपाए न साधए भरत प्राप्त यात राज्यम न तो रात अब सोच कैसे क्या हो हुँ? इसको तू सोच हुँ? अब महाराज उसने सोचा और सोच करके कहे आपको याद नहीं है मुझे आपने बताया था वो कथा सुनाई कि जब देवासुर संग्राम में चक्रवर्ती जी लड़ने गए थे तो किस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए और उन्होंने दो वरदान देने के लिए कहा था और आपने धर्म कह दिया फिर मांग लूंगी तो आप तो उसको गई भूल आज उसको मांगिए और उसको उसका उसको चरितार्थ कर लीजिए एवं प्राजित रामो रामो भविष्यति जब ऐसा कर दीजिएगा तो राम आराम भविष्य राम तो आराम हो जाएंगे राम आराम हो जाएंगे माने राम जी राम आराम राम माने अच्छा लगने वाला राम माने जो अच्छा लगे बड़ी तो बढ़िया बात है जो अच्छा लगे उसी का नाम राम है जो अच्छा लगे उसका नाम राम है जो दुश्मन को भी अच्छा लगे उसका नाम राम है जो दुश्मन को भी अच्छा लगे उसका नाम राम है लोके नहीं स विद्यत यो राम मनु व्रत ये प्रिय सब जहां लगी प्राणी मन मुसुका तो इस प्रकार से माने जी राम आराम भविष्य थी राम जी जो है आराम हो जाएंगे आराम माने राम माने राम माने अच्छा लगने वाला और आराम माने ना अच्छा लगने वाला राम मने प्रियम मने अप्रिय राम आराम भविष्यति जब जंगल चले जाएंगे तो महाराज कौन याद करता है राम आराम भविष्य राम जो है आराम हो जाएंगे मने राम लोगों की दृष्टि में अप्रिय हो जाएंगे और इसकी विपरीत भरतश्चता मित्र भरत जी के शत्रु नाश हो जाएंगे भरत गता मित्र तव राजा भविष्य ऐसा मंथरा ने समझाया अब तो महाराज जैसे एक किशोरी कन्या हो किशोरी अबूज है अभी है, अभी उसको कुछ ज्ञान नहीं है महाराज उसको कोई कुटनी जैसे खराब रास्ते पर डाल दे उसी प्रकार से श्री कैके जी का मतिभ्रम इसने कर दिया महाराज जी सियाराम जी साही बाग के नुबाया किशोरी वो पथंगता अब कहती है की मंथरा तो बड़ी अच्छी है बही जाती गएसी तो जा रही थी विपत्ति के सागर में और हे मंथरा तू तो मुझे आधार मिल गई तू तो बड़ी सुंदर है देखो तेरा तेरा मुख तो बिल्कुल चंद्रमा की तरह है ऐसे ही कह रही है महाराज हम क्या करें थोड़ा सा कहने का मन हो गया जब तो छोड़ी जाने वाली थी विमल समम भक्तम विमलेन्दु समम वक्रम अहो राजस ही मंथरे तेरा मुंह तो बिल्कुल चंद्रमा की तरह है और हे मंथरे तेरी जो कुबरिया है ना कुबर है ना कुबर कुबर समझते ना कुबर अरे कुबरी इसीलिए तो नाम इसका। है इसका ये जो तेरा कुबर है ये बड़ा अच्छा है ये तेरा कुबर बहुत अच्छा है ये तेरे कुबर में सब भरा हुआ है तो क्या भरा हुआ है क्या मतया मतया क्षत्र विद्या मतियां भरी हुई है इसमें बुद्धियां भरी हुई हैं ये वाल्मीकि प्रेम लिखे मतया अरे बुद्धि तो एक ही होगी बुद्धि तो एक ही होगी अरे कदि मतया देखे बुद्धि तीन है महाराज जी एक है स्मृति एक है मति, एक है बुद्धि और एक है प्रज्ञा ये चार हो गई महाराज जी चार है ना इसमें चार हो गई तो बहुवचन हो गया मती मती मतया है ना तो स्मृतिर व्यतीत विषया जो कुछ बीत गया है अगर वो याद रहे तो उसको बोलते हैं स्मृति स्मृतिर व्यतीत विषया मतिरा गोचरा और जो आने वाला है उसको आप अगर समझ लें तो उसका नाम है मती और बुद्धिस्तात्ल की गया और अब जो हो रहा है इसको जो समझ ले उसका नाम है बुद्धि और प्रज्ञा त्रिकाल मता और भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जो जाने उसका नाम है प्रज्ञा इसलिए कहती मतया अरिवंथरे इस तेरे में तो जो होगा वो भी भरा है जो आने वाला है वो भी भरा है जो हो रहा है वो भी भरा है तुझे तो सब इसमें भरा है महाराज जी और जितनी राजनीति है वो भी भरी हुई है और संबर जो माया जानता था वो माया भी तेरे तेरे में भरी हुई है राम जी को राजा होने दे मैं तो इस कूबर की पूजा करूंगी मैं तो मैं तो मंथरा इस कूबर की पूजा करूंगी पूजा क्या करोगी पूजा करूंगी कैसे कैसे में पाद्यम इधम अर्घ्यम ये सब चढ़ी राम जी ये सब करूंगी महाराज जी अभिषिकते चरते राघवे च बनंगते मैं इसकी पूजा करूंगी और पूजा, पूजा जब चढ़ाने के समय आएगा पुष्पाहार तो कैसे चाहूंगी? का एक बड़ी सुंदर बढ़िया सोना महाराज लूंगी एक पाव एक पाव सोना लूंगी और उसमें सात लड़िया बनवाऊंगी और सात और वो सोना कैसा होगा जो अच्छे खान से निकला हुआ होगा हा? और फिर हमारे अग्नि में तपाया हुआ होगा अग्नि में तपाया हुआ और खान से बढ़िया निकला हुआ सोना और उसको मैं लूंगी लेकर ले उसको सुनार को देकर के उसको बढ़िया लड़ा हार बनवाऊंगी और उसमें बीच बीच में रत्न जड़वाऊंगी और उस रत्न को जड़वा करके हे मंथरे उसको तेरे कुबर को पहनाऊंगी उसको तेरे कुबर को पहनाऊंगी आज ही ऐसा कह रही है कि राम जी सियाराम जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्ठप्ते न सुंदरी लब्धार्था च प्रतीता च और बढ़िया केसर कस्तूरी और अष्टगंध ये सब मिला हुआ जो चंदन है ये चंदन भी इस पर खूब बढ़िया लगाऊंगी लेपैश्यामी इसी पर लगाऊंगी लेपैश्यामी तेज थे गूबर पर लगाऊंगी और तेरे मुख पर बढ़िया तिलक करूंगी है? और उसको बढ़िया सजाऊंगी मुखेच तिलकम चित्रम जात रूपमय शुभम अभी सब बहुत लिखा है ये सब सजाऊंगी तेरे को और सुन कु भरत के तो राजा होने दे तू तो मेरी तरह रहेगी मेरा महल तो तेरे लिए हो जाएगा ये मेरा महल तो तेरे लिए हो जाएगा तो मेरे लिए हाँ और ये कुब्जा तू तो मेरी जगह रहेगी बढ़िया मसनत लगा करके और तेरी जगह कह तू तो मेरी एक उब्जा है और तेरी तो महाराज सैकड़ों कुब्जाएं होंगी जब तू चलेगी तो वो सब बढ़िया तेरा अभिवंदन करेंगी कुभरण भूषिता हे कुब्जा तेरी भी कुब्जाएं होंगी तो कुब्जा क्यों रखोगी मेरे लिए मेरी सुंदरी रखना तो सुंदरी रखेंगी रखेंगी तो तुझको देख के हंसेंगी और तो तुझको अच्छा लगेगा नहीं तो सब कुबड़िया होंगी तो तुझको देख के हंसेंगी नहीं कि हम भी कुबड़ी और ये भी कुबड़ी ये गोविंद राज जा, और तेरा पैर दबे पाद परिचरती राम जी इस तरह से उसने कहा कि अच्छा तू सब रहन दे अब जो करना सब करना अब तू तो जा, जा करके कु में बैठ जा कहते विदर्शिता जदा देवी कुब्जया पापया भ्रषम तदा शेष्मी इस प्रकार से महाराज जी विदर्शिता बिदर्श... विदर्शिता का मतलब विपरीतम विपरीत दिशा में उसके कदम को उसने मोड़ दिया और वो महाराज जाकर के एकदम पड़ गई हाय हाय करते हुए श्री हु? महाराज चक्रवर्ती जी ने सोचा कि चलूं रानी के कैके को भगवान राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाऊंगा अब महाराज आए प्रियार हाम प्रियमाख्या तुम विवेशानपुर बढ़िया बहुत बढ़िया शब्द रामायण कथावाच को उसको नोट कर प्रियारहाम प्रियमाख्या तुम महाराज क्यों आए प्रियमाख्या तुम आए प्रिय समाचार सुनाने के लिए आएंगे और किसको आए कि प्रियाम प्रियाम माने राम प्रिया जननी राम की जो प्यारी मां उसको ये प्रिय संवाद सुनाने आए हैं विवेश अंतपुरम और कौन आ रहा है वशी बशम सियास्ती की बशी अरे मतलब महाराज जिसकी इंद्रियां सारी अधिकृत हैं जो अपने इंद्रियों के ऊपर बिल्कुल जिसका अधिकार है ऐसे सी चक्रवर्ती जी महाराज पढ़ार रहे हैं काम की गंग बिंदु भी यहाँ पर नहीं या, सब इस इस लाइन को इस सोलह अक्षर में श्री चक्रवर्ती जी के आगमन का याथार्थ तत्व निरूपण कर दिया है याथार्थ्य निरूपण कर दिया है श्री महर्षि वाल्मीकि ने प्रियारहाम प्रियमा ख्याम विवेशान्तपुरम बशी और और आगे भी कहेंगे महाराजी की अपापाप संकल्पाम दर्श धरणी तले जो सर्वथा अपाप है उस उन्होंने पाप संकल्पा को देखा अब गोस्वामी का एक दोहा यहां लगा दिया बड़ा बढ़िया है साझ समय सानंद ऋतु गयो कय कई गे गवन निठुरता निकट किया जनुधरी देह सनी ये उत्तरिक्षा है ये उत्तरिक्षा लगवाया है इस, इस उत्प्रेक्षा में महाराज जी चक्रवर्ती जी का जीवन गवनन निठुरता निकट समझ गरी देह सनी अपाप, अपाप संकल्प हम ददर्श धरणी तले जाके पूछते हैं अरे तू पृथ्वी पर क्यों सो रही है भूमो शेषे किमर्थम तुम मई कल्याण चेत अरे कल्याण कामना करने वाली मेरा सर्वथा कल्याण चाहने वाली है तू जमीन पर क्यों सो रही है अब वही प्रतिज्ञाएं महाराज जी किसको मात डालूं किसको कर दूं किसको क्या कर दूं और ये सब करने के लिए महाराज जी उन्होंने कहा कि मैं कसम खा रहा हूं तो किसकी कसम खा रहे हो कहीं अवलिप्ते न जाना त्वत्त प्रियतरो मम हे अवलिप्ते अवलिप्ते मने अवलिप्ते ने हे गर्भिते अरे हे अपने सौभाग्य पर ईठलाने वाली अवलिप्त मने हे अपने सौभाग्य पर ईठलाने वाली हे सौभाग्य गर्भिते ए अवलिप्ते न जाना तू नहीं जानती कि तुझसे प्यारा मुझको कोई नहीं है कोई नहीं है क्या एक एक है अवलिप्ते न जाना तत्त प्रियतरो मम एक है कौन है तुमसे प्यारा मनुजो मनुजम व्याघ्रात रामात अन्यो न विद्यते है नरसार्दूल भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र को छोड़ करके और मुझको तेरे से प्यारा कोई नहीं है ऐसा सी चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं और उन रघुनंदन की शपथ करके मैं कह रहा हूं कि तू गोल क्या चाहती है राम जी हुँ? उनकी शपथ उनकी कर रहा हूं सपे ते जीवनारहेण ब्रूहियन मन सितम। मैं उन राम की तीन बार कसम खाई पर मैं उन राम की शब्द खा रहा हूँ जिनके बिना मैं एक क्षण जी नहीं सकता हूँ राम जी यम मुहूर्तम अप जीवी तमहम ध्रुवम ते नामे न कई शपे ते वचन क्रियाम बोल क्या चाहती है अब महाराज उसने जब कसम सुना हा? अब सोच लिया कि ये तो राम जी के कसम को कभी टाल सकते नहीं हैं तब तो उसने बड़े ठाठ से कह दिया कि आपने हमको दो बर देने के लिए कहा था अब उस दोनों भर दे दीजिए मैं क्या दें? कि ये जो राज्याभिषेक की सामग्री आपने तैयार की है ना क्या हा तैयार की है क्या इसी राज्याभिषेक की सामग्री से मेरे भरत को राजा बना दिया अभिषेक समारंभो राघव सेोपकता अनिषेकेण अभिषेके माने क्या या अभिषेक का मतलब होगा अभिषेक सामग्री अनै नैवाभिषेकेण भर अनेना भिषेक अनेना अभिषेक सामग्रिया एवं मैं भरता अभी मेरे भरत को राजा बना दो हुँ? यो दुकी यो देवा। अब दूसरा जो है उसको भी मांग रही हूँ अब उसको जरा भूमिका फिर भर रही है वो समझे लिखा है देहु एक बर भर ती टीका मांग दूसर बर कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मेरी कि तापस विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी को हाथ जोड़ के मांगा और फिर यहाँ कहती है कि तो चीर जी नव पंच वर्षाणी दंडकारता चीराजि धरो देवधीरो रामो भवती राम जी तपस्वी हो जाए तपस्वी के वेश में चीर और अजीर् धारण करें है न चीर के रूप में कीर के की रूप में अधोवस्त्र और अजिन के बीच में रूप में उत्तरी अवस्था धारण करके रामजी जंगल में चले जाए ये नहीं कि जंगल यहीं पर कहीं पास में जो जाके भेज वहां पर महमोद बड़ बन आज आज बड़े बड़े बंद थे बारह बंद थे महाराज तो कहीं इन बन में नहीं दंडकारण्य दंडकारण्य में चले जाए यहां से सीधे दक्षिण की ओर जाए और ये आज ही होना चाहिए अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं सुनना चाहती तत तो तो सु महाराजा कैके या दारूणम बचा महाराज ने कैके के दारूण वचन को सुना दारूण वचन का, का भाष्य असनिपात कल्पम बचा है, है? है ना? जैसे वज्र गिर जाए महाराज वैसे वज्र गिरने की तरह यह वचन था उसका और सुनकर के महाराज चिंताम अभी समापेदी माथे हाथ ोचन तनुरी सोच लाग जनु सोचन करे तूने क्या कर दिया न संसे दुष्ट चारित्रे कुल विनाशिनी कि तव राण पापी पापम मया पिवा अरे क्रूरे अरे दुष्ट चरित्री अरे कुल का विनाश करने वाली तैने क्या कर डाला क्या कर हुँ? ये संसार सूर्य के बिना जी सकता है ये संसार सूर्य के बिना जी सकता है धान पानी के बिना पैदा हो सकता है लेकिन मैं राम के बिना जी नहीं सकता अपश्य तस्तु में रामम नष्टम भवती चेतनम लोको बिना सूर्यम सस्यम व सलीलम्बिनाथरे देखो बदनामी दो ही जगह से फैलती है बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है घर में कुछ हो जाए बदनामी नहीं फैली घर की बात निकलती कहा से कर दो वर्ग से एक तो स्त्रियां काना फूसी करके बात को बाहर निकलती ये सही बात है भाई जी वो नहीं अपने पति के बारे में आज ऐसे थे ऐसे और वो पति का जो दोष है सारे संसार में आ? आ जो घर के नौकर चाकर है उसको खूब देो देते लेते अच्छे लेकिन हमारी सिखानी ऐसी है वो महाराज बात बड़ी फैली दो वर्ग है और एक होती झूठी निंदा और एक होती है निंदा तो श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि हे कहके हमारे रघुनंदन दोनों में रहती हैं हमारे राज में कितनी स्त्रियां हैं कुछ कहा नहीं जा सकता कोई रिश्तेदार के रूप में कोई दासी के रूप में कोई घरेलू के रूप में बहुत सी स्त्रियां हैं और दासों की संख्या भी अगणित है तो बहु नाम स्त्री सहस्राणाम बहु नाम चोप जीवी राम हो गया दोनों लेकिन परिवादोपवादो व राघवी नोप हैं इन स्त्रियों के भी रहते हुए नौकरों के रहते हुए भी मेरे राम की न झूठी निंदा कभी किसी ने किया और न सच्ची निंदा किसी ने किया निंदा निंदे है ही नहीं परिवादोपवादो व राघवी नोप पद्य अब एक श्लोक बत्तीस अक्षर का मैं खाली दिशा निर्देश मेरा मन हाई करके रह रहा है इसको कि मैं इसकी व्याख्या नहीं करता इसकी व्याख्या करूंगा सज्जनों तो कम से कम एक घंटा कम से कम एक घंटा चलेगा लेकिन आप कभी चाहोगे तो मैं कर दूंगा नहीं यहां नहीं सत्येन लोकांज ये राम जी का जीवन दर्शन है यह साधारण श्लोक नहीं है यह राम राज्य की आधार भित्ती है ये राम राज्य की आधार भित्ती है और श्री राम जी का जीवन दर्शन सत्येन न सत्य से सारे लोगों को के ऊपर विजय प्राप्त करती या कौन सा लोग जाना है कि सत्य न मैंने परमार्थिक परमार्थ पथ के द्वारा उस सारे लोगों को उन्होंने जीत लिया है अद्विजान द्विजान दानी यहां पर पाठांतर भी है दीनान भी पाठ दीनान दानी न राघव द्विजान भी है और दीनान भी दीनान दानी दीनान पाठ ज्यादा प्रसन्न बोला दीनान दानी न राघव इसमें तो दी जाने दीना लेकिन दोनों पुराने हैं। दीनान दाने नाघव दीनों को दान से पसंद करते हैं दीनों को कैसा दान देते हैं कि उसको फिर किसी दूसरे दरवाजे की आकांक्षा नहीं रह जाती है और राम जी गुरुन सुश्रूषया बीरा गुरुन सुश्रूषया जय गुरुओं को सेवा से विजय लेते हैं तो गुरु को क्या विजय किया दिनों को विजय किया कि वो कभी जाए नहीं कहीं लोग को विजय किया कि वहां चले जाए तो गुरु के ऊपर क्या विजय किया महाराजी गुरून जय थी तो कथन जय थी फिर हो पाए ना जय थी क्या है क्या है गुरु के ऊपर जय क्या है तो गुरु को जैसा चाहेंगे वैसा करेगा स्टैंड आओ बेटो यही तो जय है ना अरे बाबा यही तो तो गुरु को जीतना यह नहीं है महाराज जी ये तो अधर्मी और पापी जीतते हैं गुरु का जीतना क्या है कि गुरु प्रसन्न होकर के और शिष्य को हितोपदेश करते हैं उनको हितोपदेश करने के लिए विवश कर देते हैं इस प्रकार से महाराज जी गुरु शुश्रुषया वीरों और धनुषा शा, युदी शात्रवान और समरांगण में धनुष ले के खड़े हो जाते हैं शत्रु पराभूत हो शत्रुओं को महाराज जी धनुष हाथ में लेके खड़े हुए दम जैसे युद्ध कहने का मतलब कपट से नहीं जीतते युद्ध कहने का मतलब कपट से कटिया इस प्रकार से राम जी मेरे राम जी ऐसे हैं उन राम जी के, के लिए तूने ऐसा कैसे कह दिया ऐसा महाराज ने बड़ा विलाप किया है महाराज बहुत विलाप किया है मेरे राम की तरह तो कोई है ही नहीं जब मेरे राम जी आते हैं तो उनको देख कर के तुम्हें जवान हो जाता हूँ मेरे राम जी को देखे मैं जवान नंदा में पश्यन निव दर्शनी भवामी पुनर्जु और इस प्रकार से उसने कहा लेकिन कई के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं बल्कि कई केई ने क्या कह दिया महाराज जी कई ने कह दिया कि देखो मैं कसम खा रही हूँ तो क्या कसम खा रही हो तो मैं ये कसम खा रही हूँ अपने भरत जी की कसम खा रही हूँ भरत जी की कसम खा करके आपसे कह रही हूँ की अगर अगर राम जी राजा नहीं हुए भरत जी राजा नहीं हुए और राम जी जंगल नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी ऐसा कसम खा रही हूँ ओत प्रात मुनिवेश धर जौन राम बन जाई मोर मरण रावुर अयश नृप समुझी अमन माही भरत मैं भरत समा रही हूँ भरते नात्मना चाहम शपिति ते मनुजाधिप मया नान्य नुष्येयम ऋते राम विवासनाथ राम जी के बनगवन के अतिरिक्त और किसी वर में प्रसन्न हो ही नहीं सकती ये सुन लो मैं अपने भरत की कसम खा के कह रही हूं श्री चक्रवर्ती जी ने एक बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कैरी पापनी तूने भरत को समझाया मैं तो राम जी से धर्म पालन की दृष्टि से भरत को ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूं राम जी तो कभी करुणा करके भक्तों के लिए धर्म का शायद परित्याग भी कर दें लेकिन मेरा भरत किसी पर करुणा करके भी कभी धर्म का परित्याग नहीं कर सकता है इस की को समझने के लिए लाइन बड़ी की धर्म तो बलवत्तरम मैं राम जी से उसको श्रेष्ठ तू निर्भर को समझा नहीं बहुत कहा लेकिन जा मर अब सवेरा हुआ जात काल हुआ प्रात काल में श्री वशिष्ठ आदि सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के लोगों ने कहा कि अभी तक तो महाराज जगे नहीं पिछले पहर रूप जागा आज हमें महाराज जाइए महाराज को जगाइए जल्दी कराइए नक्षत्र बीत जाएगा तोरा तो रहीजम यथा समुदिते हनी पुष्य नक्षत्र योगे रामो राज्य मतयात सुमन जी महाराज बेरोक टोक जा सकते थे उनको कहीं पर जाने में भी कोई रोक नहीं थी इसलिए सुमन जी महाराज गए और जाकर के महाराज से निवेदन किया कि महाराज जल्दी चलिए श्री वशु जी महाराज आपको बुला रहे हैं श्री कैके जी ने कहा कि राम, राम जी के राज्य के खुशी में महाराज रात भर जगे हैं नींद इनको आई नहीं इसलिए सो रहे हैं थोड़ा सा प्रजागर परिश्रांत निद्रावशम वशम इसलिए हे सूझी आप जाकर के राम जी को बुला लाइए राम महानय भद्र तदग्छ त्वरितम सूत राजपुत्रम यशस्विनम राम महान भद्रम से नात्र कार्याचारण आप जाइए रामजी को बुला लाइए श्री सुमन जी ने कहा महाराणी कहे तो आप ठीक रहिए तो दीजिए निर्भीकता एक मंत्री की निर्भीकता और साथ ही साथ कर्तव्य का पालन आप कहे ठीक तो रही है। लेकिन राज्य कार्य और राज्य कार्य में स्त्रियों का बचन प्रमाण नहीं माना जाता है इसलिए केवल आपकी बात को मान करके मैं नहीं जाऊंगा जब तक तो हमसे महाराजा नहीं कहेंगे कहने असुत्वा राजवचनम कथम गच्छा भामिनी राजा की आज्ञा सुने बने, सुने बगैर मैं नहीं जा सकता तो महाराज ने फिर कहा सुमंत्र सुमन मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूं सुमन जी महाराज आए भगवान से कहा कि आपको श्री राम जी देखना चाहते हैं इसलिए आप चले अपने महल से निकल करके रथ पर चढ़ करके जैसा मैंने पहले कहा था आपको जैसे बादल से चंद्रमा निकल रहा हो जैसे बादल से चंद्रमा निकल रहा हो प्रकार अपने प्रकोष्ठ से भगवान श्री राम निकले महाभ्रादिव चंद्रमा और बढ़िया चमर लेकर के लक्ष्मण जी महाराज दुला रहे हैं छत्र पीछे लगा हुआ है हुँ? चित्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो जुगोप जुगोप्रातरम भ्राता रथमास्थाये पृष्ठता और जब राम जी चले तो बड़ी जोर से एक आवाज आई महाराज जी राम जी आ गए रामजी आ गए राम जी आ गए त तो हलाला शब्दा चारों तरफ आवाज होने लग गई और रामजी महाराज चलने लगे अब पुरवासियों ने चल रहे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे पुरवासियों ने दोष लोग कहा है मैं इन दो श्लोकों को अगर वाल्मीकि जी महाराज के पचास श्लोक इकट्ठे कर लिए जाए उन पचासों में ये दो श्लोक दो आप समझे चौबीस हजार में पचास को पचास को चुनो उन पचासों में ये दो होंगे कौन तो साहेब महाराज जी दो श्लोक हैं कि नहीं तस्मान मन कश्चित चक्षुषी व नरोतमा नरसकनोद्यपाकृष्टुम अति क्रांति पिरा से अब इसका विशेष अर्थ नहीं कर पाऊंगा अरे राम जी चले जा रहे हो अच्छा आगे से आगे से निकल गए निकलने के बाद भी राम जी के यहां से कोई अपने मन को और अपने नेत्र को हटा नहीं सका। ऐसा कोई माइकलाल नहीं है जो जिसमें इतना सामर्थ्य नहीं फिर से सुन लीजिए नहीं तस्मात मन रामाद मन कश्चित चक्षुषी नहीं तस्मात नरत नराद नहीं तस्मात नरोत्तमाद श्री रामाद कश्चित को भी चक्षुषी मनह व निवार नस्मात मन कश्चित चक्षुषी वरोत्तमा नरस शकनो त्यपा कृष्टुम अभी चाके भी नहीं खींच सकता नरस शकनो त्यपा क्रष्टुम अति कांति राघवे आगे की लाइन और कमाल की है हाँ। जिसने राम को देख नहीं लिया जिसने श्रीराम का दर्शन नहीं कर लिया या जिसकी ओर श्रीराम ने निहार नहीं दिया कृपा दृष्टि से वो दोनों अभागे हैं वो दोने, दोनों अभागे राम जी यामम न पश्य तू रामो न पश्यती जिसने राम जी को देखा नहीं और जिसको राम जी ने देखा नहीं जिसने राम जी को नहीं देखा वो भागा है दुनिया के अंधे चीज का उठेगे बाल्टी की जी आपने हमारे साथ अन्याय किया है हम तो अंधे हैं हम तो आंखों से देख नहीं सकते हैं आपने हमारे साथ अन्याय कर दिया है कि अन्याय नहीं किया है सूरदास न पश्यती जिसको रामजी ने देखा तुम्हारे लिए ये शब्द दे रहा है यश्च येस्चरा, रामम न पश्ये तुम यंच रामो न या त्रेतायुग में अवतार काल में जो रामजी को नहीं देखता और और समय इतना सुंदर आच, आचरण नहीं करता कि उसको राज जी देखे आप समझिए नहीं यश्च रामम न पश्ये तुम और भी बहुत कुछ कह रहे हैं महाराज जी हम, ये तो हम आपको बिंदु कह रहे हैं सागर है हम बिंदु कह रहे हैं बिंदु में भी कई टुकड़े कर दो वह कह रहे हैं एक एक सर को मैं एक श्लोक में निकाल रहा हूं एक श्लोक भी नहीं कहता रहा और जबकि विशेष व्याख्या भी अच्छा नहीं कर रहा हूं महाराजी जाकर के उन्होंने पिताजी के चरणों में वंदना किया है स पितुष्चरण पूर्वम अभिवाद्य विनीत वत् वंदे श्री राम जी चरण कैके या सुसमाहित इसके बाद श्री कैके जी के चरणों में प्रणाम किया माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं श्री राम जी माता हमारे पिताजी नाराज मांग पड़ते और जो पुत्र के पिता नाराज होते हैं तो उसको एक ही गति होती है एक सहारा होता है बोलो है कौन सहारा होता है मां सहारा होती है मां क्यों संभालने बात? मेरे से तो अपराध हो तो अगर किसी भाग्यवान ने बात्सल्य में मां को पाया हो है? और कहीं उसका पिता उस पर नाराज हुआ हो किसी कार्य से तो वो मेरी बात का अनुभव कर सकता है मैंने तो अनुभव किया है अनेक बार और वो अनुभव मेरा इस ग्रंथ के लगाने में काम आ रहा है राम जी कुपित तन्मांचक्ष प्रसादय प्रसादय अश्य प्रसाद प्रसाद कर तुम असमर्थ मैं इनका प्रसाद करने में असमर्थ हूं आप ही इनको प्रसन्न करें श्री कैकेजी ने कहा कि राजन राम राजा कुपित नहीं है ये कुछ कहना चाहते हैं तुम्हारे डर के मारे नहीं कह रहे डर के मारे कहा न राजा कुपितो राम और व्यसनम नासिकंचना इनको कोई दुख भी नहीं किंचिन मनोगतम त्वस्य त्वयान न अनुभा इनके मन में कुछ है लेकिन तुम्हारे डर की मारी कह नहीं रहे कि जल्दी बोल मां मेरे पिताजी के मन में क्या है बोल जल्दी मां मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं कि राम अगर तुम यह प्रतिज्ञा करो कि महाराज जो भी कहेंगे प्रिय अप्रिय वो तुम करोगे अगर तुम प्रतिज्ञा करो तो मैं बता दू हां प्रतिज्ञा करने के लिए कह रही। यदि तद्वक्षते राजा शुभम व शुभाम करीष्यसी आख्यास्यामि तब मैं सब कह दूंगी लेकिन ऐसे नहीं कहूंगी जब तुम प्रतिज्ञा करोगे तभी कहूंगी बगैर प्रतिज्ञा किए नहीं क्यों सुनकर करके राम जी का मुखड़ा उतर पिताजी के दुख से ही, माता की इस अविश्वास से राम जी को हार्दिक देश व्यथित हो गया नाम ये मेरे ऊपर अविश्वास कर रही है सत्ताईस वर्षों तक तो इसकी गोद में खेल करके बला हुआ मैं और आज सत्ताईस वर्ष के बीतने तो के बाद में अब मेरी मां मुझ पर अविश्वास कर रही है कि माता मेरे जीवन को धिकार है कि तू मुझको मेरा अविश्वास कर रही है। नार से देवी वक तुम मामी त्रिशम बचा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए अगर मेरे पिता मुझको आज्ञा दे दे माता तो मैं जलती हुई धाए धाएं ऐसी जो अग्नि है मैं अपने पिताजी मेरे कह दें राम अग्नि में कूद जा तो हे माता मैं प्राणों का प्राणों का बोहन करके उस अग्नि में कूद सकता हूं कूद जाऊंगा हराहल विष जिसकी ज्वाला से हाथ जल रहा हो और वह विष मेरे पिताजी मुझको दे दें राम इसको खा जाओ मैं इस विश्व को खाने में एक क्षण भी विलंब नहीं लगाऊंगा हे माता अगर मेरे पिता कह दे ये भयंकर भयंकर लहरों वाली समुद्र में राम एकदम कूद जाओ माता मैं उसमें भी कूद पड़ूंगा अहम भी वचनाद राज्ञ पतेयम अभी पावके भक्षम पिशम तीक्षणम पतेयम अभी चारणवी और तूने विश्वास किया मेरा अविश्वास किया मेरे मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं मां कि मेरे पिताजी जो कहेंगे वही मैं करूंगा करिष्य प्रति में मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं लेकिन प्रतिज्ञा मुझे करना नहीं चाहिए था चू क्योंकि तू जानती है कि रामो दृर्णा अभिभाषते राम कभी बात कह कहकर पलटता नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं कर, कर रहा हूं माता ने तुरंत सुना दिया तुम्हारी अभिषेक सामग्री के द्वारा मैंने भरत जी का राज्य अभिषेक मांगा है और तुमको चौदह वर्ष के लिए वनवास मांगा है अगर तुम तैयार हो तो जटाचीर धारण सप्त सप्त दंड कारण्य मत अभिषेक मिदम त्यक्वा जटाची भव श्री राम सुना सुनकर के मुखड़ा उनका प्रसन्न हो गया आखड़ा प्रसन्न हो गया गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है जब माता के द्वारा वरदान की बात सुनी है तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दिखाया क्या लिखा है मुख मुसुकाय भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु मैया ऐसा ही होगा एवं मस्तु गमिष्यामि बनम वस्तुम अहम पिता इतः अहम बनम गमिष्यामि दृष्टुम नहीं वस्तु देखने के लिए नहीं मैं वन में वसने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा माता पिताजी को क्यों कष्ट दिया अपने बरवास को क्यों व्यर्थ किया अरे तू यो ही कह देती तो मैं चला जाता हैं? यो ही कह देती तो मैं चला जाता ये वरदान फिर कभी तेरे काम आ जाता ऐसा श्री रघुनंदन कह रहे हैं राम जी ऐसा श्री रघुनंदन कह करके और कहेंगे मैं जा, मैं जाता हूँ और माता से आज्ञा मांग करके और लोगों से विदा करके आज ही मैं चला जाऊंगा या वन मातर मा पृे सीताम चान्य हम तथो देव गमिष्यान ये अनुनयान का मतलब होगा मनाऊ मनाने का मतलब क्या है कि सीता जल्दी नहीं छोड़े उसको कहना पड़ेगा अभी मैं सुनाऊंगा आपको इस प्रकार से करके और मैं जल्दी से चला जाऊंगा श्री कैके ने कहा कि जल्दी जाओ राम सुनो कई जल्दी जाओ क्योंकि तो तुम जाओगे नहीं तब तक तो ये उठेंगे नहीं और न कुछ खाएंगे ना पिएगा ऐसा कह रही है महाराज याव तम नवनम बनम या था पुरात अस्मत अति त्वरम पिताव तेरा स्नाती पिवा और ऐसा महाराज चक्रवर्ती जी ने जब सुना उसकी बात तो कुछ बोल तो मुँह से पाए नहीं हाय हाय धिकार है धिकार है ऐसा कहते हुए बेहोश हो गए फिर दि कष्टम निस्वस् राजाशोक परिप्लुता मूर्छित न्यपत फिर मूर्छित होकर के महाराज गिर पड़े राम जी माता जी के पास जाते हैं वहां माताजी को क्या देखा क्या कर रही है ददर्शमातरम तत्र हावय भूताशनम हावयंतीम का मतलब हवन करवा रही है बस हवन कर रही है नहीं अपने अधिकार के अनुसार काम करना अपने अधिकार के अनुसार काम करना चाहिए दशरथ जी तो काम में हुए हैं अम्मा हवन करना आवश्यक है तो स्त्री अगर हवन करे तो पति के साथ हवन करे पति से विहीन रह करके हवन न करे आवश्यक हो तो ब्राह्मण के द्वारा हवन करा ले राम जी ददर्श मातरम हुताशनम। इस प्रकार से जाकर के श्री राम जी ने माता के चरण में प्रणाम किया है माता ने कहा है कि बेटा आज तू राजा होने वाला है कुछ खा ले कुछ खा ले कुछ खा के जान जाऊ बली बेगिन जो मन भाव मधुर कछु खाहू अरे पितु समीप तब जाऊ भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया माता आनंद में बुढ़ोर है इस समय रघुनंदन देख रहे हैं इसे कैसे सुनाऊं सुन के इसकी हालत क्या होगी कैसे इतना बड़ा वज्रपात करू इसके ऊपर राम जी सोच रहे हैं माता श्री राम को निहार रही है आनंद में बिहो है मेरा राम आज राजा बन जाए अब्राम जी ने कैसे सुनाया है वहाँ क्या स्थिति हुई है श्री राम जी जंगल कैसे गए हैं आदि जो चरित्र है अब साईं सायकालीन सत्र में आपके सामने आएगा। आज का प्रश्न यही बिरा इस ओम परम हिंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकर जनमानस निवासाय श्री भक्तनाननस नमः श्री गणेशाय नमः श्री, श्री सरस्वती नमः नम अस्मदुभ्यो नमः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 श्री राम जय राम जय जय राम।, राम, राम, राम श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद वाल्मीकि भगवान की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय जय सीता सीतारा भगवान श्री राम माता कौशल्या की भवन में वनवास के लिए आज्ञा मांगने के लिए गए मां को देखा मां अत्यधिक उत्साह में निमक रहे मां ने कहा बेटा बैठो कुछ खा लो सुंदर आसन दिया माता दत्तमासन मालव्य भोजन निमंत्रित भोजन भगवान ने न आसन स्वीकार किया और न भोजन ही स्वीकार ऐसा नहीं कि ठाकुर जी का मन नहीं है मां का दिया हुआ प्रसाद कौन ऐसा अभागा है जो खाना न चाहे पाना न चाहे लेना न चाहे लेकिन भगवान के सामने एक दूसरी मां की आज्ञा नाच रही है कि हो तो प्रात मुनिवेश धरी जो राम बन जाए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन उस आसन को स्वीकार नहीं कर पाए उस मां के दिए हुए प्रेम प्रसाद को नहीं पा पाए उनका माता निसंदेह मैं ऐसा संवाद सुनाने जा रहा हूं जो आपके लिए हृदयद्रावक है आपको उससे बड़ा कष्ट होगा लेकिन मेरे लिए अब यह मखमली आसन नहीं है विस्तरासन योग्यो ही अब तो मुझे कुशासन पर ही बैठना होगा मां मेरे पिता ने मुझको वनवास दे दिया है राज्य श्री भरत जी के लिए आ गया है जद्यप माता बड़ा आनंद है पिताजी का हमारे बंटवारा बड़ा उचित है मैं बड़ा हूं भरत छोटा है नगर छोटा होता है वन बड़ा होता है तो माने मुझे मेरे पिताश्री ने मुझे जंगल दिया है और छोटा भरत है उसको छोटे नगर का राज्य दे भगवान ने बड़ा मधुर बना के कहा था लेकिन माता सहसा धड़ाम से हा हंत कहते हुए जमीन गिर पड़ी अपात सहसा देखी रहुनंदन तुम संसार में क्यों आए और यदि यहां आना ही था तो अयोध्या में क्यों आती है? और यदि अयोध्या ही प्यारी थी तो मुझ पापिनी को तुमने अपनी मां क्यों वैकुंठ वैभवसुखं परहाय वत्स सशरथालल अ के विहाय नरेन्द्रसुताय मापीनी कथम हो जननी मता बड़ा अच्छा होता कि तुम पैदा ही न हो मुझे यह कष्ट जरूर होता कि मैं वंदे आऊ लेकिन मुझे ये दिन देखने के लिए कभी यदि पुत्र न जाए था मम शोकाय राघव नस्व दुख मतो भूय पश्येम अह प्रजा माता कुशल्या का बड़ा विचित्र विलाप है मुझसे कहा नहीं जाएगा माँ कहती है स्थिरम नु हृदय मैं अपने इस हृदय को स्थिर मानती हूँ स्थिर मने अचंचल, अचंचल बनी पत्थर। मैं अपने हृदय को पत्थर मानती हूं स्थिर विदीर्ण नहीं हो रहा है लालजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जैसे गऊ अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ चलू अनु ब्रजस्या दुर्बला वत्सम कांक्षया लक्ष्मण जी महाराज साथ में के माता सुन लो मेरे भैया का कोई अपराध नहीं है मेरे आराध्य निरपराध हैं कोई बहुत बड़ा दुश्मन भी होगा जिसका तिरस्कार भी किया गया होगा श्री राम जी को कभी दोषी नहीं बता सकते न पश्याम हम लोके न तम पश्याम्य हम लोके नरह मो नर योस्य दोषम उपाहरेतु और भैया मैं इनके साथ रह लूंगा अगर ये आग में कूदना चाहेंगे उसके पहले मैं आग में कूद पड़ूंगा मां दीप्तमग्निम अरण्यम प्रवेक्ष्य यदि वा यदि राम प्रवेश्य प्रविष्ट तत्र देवी तव पूम अवधारय माता श्री राम अकेले नहीं जाएंगे मेरे के साथ जाऊंगा ये माता को सांत्वना करता मां ने कहा नहीं रघुनंदन तू जंगल नहीं जाओगे मेरी आज्ञा है अगर वो पिता हैं तो मैं मां मेरा दस गुना दर्जा ज्यादा है यथ राज पूज्यस्ते गौरवेण तथा यां साहम नाजा न ना गंतव्य तो वनम जंगल नहीं जाना है और भी मां ने कहा है रघुनंदन ने एक शब्द में उत्तर दिया है मां मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पिता के वचन को ना कर पाऊं नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समिक्रमितुम मम प्रसाद ताम गंतुम इच्छामहि मे बनम हे गंतुम इच्छा मैं हम बनम मैया मैं जंगल जाऊं मुझे आप आज्ञा दें हे मैया मैं ही नहीं आपको भी सीता को भी श्री लक्ष्मण को भी श्री सुमित्रा को भी पिता के आज्ञा में रहना चाहिए यही सनातन धर्म है त्वया मयाच वै लक्ष्मण न सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यम एष धर्म और श्री लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण तुमको बेटा मेरे लिए दुखी नहीं होना चाहिए तुमको नहीं पता है। अगर वनवास और राज्य दोनों में मुझसे कोई पूछे कौन अच्छा है तो मेरे उन्नति का कारण तो वनवासी ही राज्यम वा वनवासो वनवासो महोदय हे लक्ष्मण भूल करके भी मेरी माता को दोष मत देना कैसे मेरी माता ने मुझको हमेशा प्यार किया है तुम जानते हो वो आज भी प्यार करती है और कल भी प्यार करेगी मेरे पिता का अनुपम स्नेह है मेरे ऊपर इसलिए मेरे माता पिता को दोष कभी मत देना ये तो दैव है जिसने माता की बुद्धि को अभी पलट दिया है न लक्ष्मणस्म राज्य विघ्ने माता यशंकव्या दैवापन्ना दैवापन्ना पिता कतंचित जानासि दैवम् हि तथा प्रभावम् इन दो दैव लक्ष्मण चीख पड़े प्रभो इस दैव ने आपके राज्य को इतनी दूर फेंक दिया लेकिन आज संसार देखेगा कि जिस दैव ने आपके राज्य को उठा करके फेंकना चाहा है उस दैव को मैं अपने शक्ति के बल पर पीछे लौटा अद्य में पौरुष दैव द्रक्ष्यती वही जना यदाद आहतम् तेज्य दृष्टम राज्य अत्यंत मतवाले हाथी के तरह ये दैव जिसके गंडस्थल से मदब प्रवाहित हो रहा है ये दौड़ता हुआ आता हुआ हाथी के तरह ये जो दैव है आज मैं इसके ऊपर अंकुश लगा दूंगा स्वामी अत्यंकुशम इवोदाम उद्दाम है ये उद्दाम का मतलब जो बंधन को तोड़ चुका है अत्यंकुशम इवोदामम गजम मद जलोधतम प्रधातम अहम दैव पौरुषेण निवर्त आज मैं अपने पराक्रम से इस मत वाले हाथी की तरह दौड़ते हुए दौड़ते हुए आने वाले देव को मैं पीछे ढके लूंगा रघुनंदन मेरे हाथों में धनुष है मेरे कमर में तलवार बंधी हुई है मेरे तरकस वाण से भरे हुए हैं मेरी भुजाएं प्रशस्त हैं हे रघुनंदन हे मेरे आराध्य हे मेरे सर्वेश्वर हे मेरे सर्वस्व ये भुजाएं शोभा के लिए नहीं है और ये धनुष भूषण के लिए नहीं है ये तलवार केवल बांधने के लिए नहीं है ये बाण खंभा गाड़ने के लिए नहीं है स्वामी न शोभाथ इम बाहू न धनुर्भूषणा मे नासबंधनार्था न ना शराह स्तंभ हेतव फिर किस लिए हैं? अमित्र मथनाथाए सर्वम ए ततुष्ट ये सब दुश्मनों को पराभूत करने के लिए और हे रघुनंदन आज देखता हूं दुनिया में कौन आता है आपके सामने आज मैं सबको समाप्त कर दूंगा आज कोई भी आ जाए रघुनंदन मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा आज सबको समाप्त कर दूंगा चाहे कितना बड़ा से बड़ा हो प्यारा से प्यारा हो प्यार, प्रियतम से प्रियतम हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं लेकिन ऐसा कहते कहते लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू रघुनंदन ने अपने उत्तरी को लेकर के लक्ष्मण के आंसू को खोज इन लक्ष्मण मेरा निश्चय जंगल जाने का है